मैं बोलती हूं सर यस सर हेलो ठीक है हां हां ठीक है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 करना है बिल्कुल सही बुलंद बिहारी लाल की जय जय जय जय हो श्री हरनाम संकीर्तन की जय श्री शिक्षाष्ट ग्रंथ की जय श्री मृताय गौर हरी वो श्री जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरी भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा मदन मोहन देव देवजू की जय ओम नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशर सूनु हु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमगलतम वाग्म ममृत जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् प्रेरणया प्रवर्तिहम तो जय जय जय तो बराक सज तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेवस्थ वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पद सहगणलता श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, श्री शाखाविता उल्ल बल्लव ललनाधरपलव पानोत्तम नौ सबल मलम हरिहि नारायण नमस्कृत्य नरम चो दी सरस्वतीयी वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्यु पत्ता पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे मंदमती दया द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म पठनम यत्रो हरि का पद्मनाशुवृंदवन बिहारी पार मंगल श्री शिक्षा श्री के जाती प्रेम का प्राप्त करने के लिए राधा राधाभाव दुत सुमिलित होकर जब श्रीमन महाप्रभु आप राधा राधाभाव में विराजमान होते हैं और श्री श्याम सुंदर की विभिन्न महिमाओं का श्रीमद महाप्रभु आस्वादन श्री राधा रानी आस्वादन करती हैं कभी बाह्य दशा में विचार करती हैं कि आहा प्यारे के नाम की मधुरमा प्यारे के नाम की महिमा कितनी अद्भुत है और उस नाम का स्मरण करके नाम की मेहमा का स्मरण करके श्री वृश्वानंद महाभारत स्वरूप मादनाक्ष महाभव स्वरूप श्री पुराजी के मुख से नाम की महिमा अपने आप प्रकट हो जाती है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापण श्रेय कैरव चंद्रका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन सी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री प्रिया परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तन परम है सर्वश्रेष्ठ है इसका निरूपण कराई थी इतने में ही श्री नाम की अपूर्व कृपालता का श्री प्रिया को स्मरण होता है और दूसरे श्लोक में श्री नाम की कृपालुता का वर्णन करने लग जाती है के नाम अकार बहुधा निज सर्व सर्वशक्ति तत्तो नियम तस्म कालो एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्द मीदृश मिहा जन नान प्रथम श्लोक की कितनी भी व्याख्या की जाए वो उसकी सीमा तो कोई है नहीं श्री प्रेम विलास विवर्थ वह तीन रूपों में कहीं सामने प्रकट होता है विवर्त शब्द के तीन अर्थ है विवर्त का एक अर्थ है पराकाष्ठा क्लाइमेक्स पर विवर्थ शब्द का दूसरा जो अर्थ है वो दूसरा अर्थ है जहां चेष्टाओं में परिवर्तन प्राप्त हो जाए उसको भी कहते हैं। व्यवर्त का तीसरा अर्थ है कि वस्तु में अवस्तु का भ्रम होना ये वेदांत का बड़ा प्रसिद्ध विवर्त है वस्तु में अवस्थ को अध्या तीसरा विवर्त का स्वरूप श्री नुकुंज में ये तीनों ही विवर्त प्राप्त है नुकुंज में प्रियालाल के आनंद की पराकाष्ठा अतिशयता वह प्राप्त है और इस अतिशयता में निरतर नूतनता की प्राप्ति है इसलिए कहीं भी कभी किसी तरह का पश्चाताप या कहीं किसी भी तरह की वृतृष्णा की प्राप्ति तो कभी संभव ही नहीं है वहां पर तो प्रत्येक क्षण नित्य नूतनता की ही प्राप्ति है नित्य नूतनता की प्राप्ति है मिलत मिलत मिलवो चाहे मिले मिलन की भूल मिले रसिकवर रंगसों सो प्रतिन बाढ़ फूल प्रत्येक क्षण के फूलते हैं आनंद में मिले हैं मिलने हैं और मिलना चाहते हैं और अभी अभी मिलकर के चुके हैं और तुरंत ही भूल जाते हैं कि हम मिले हैं मिले मिलन की भूल मिलते मिलते भी मिलने में भूल जाते हैं मिले रसिकवर रंगसों अत्यंत उत्साह के साथ में श्री प्रियालाल दोनों मिलते हैं और प्रतिक्षण बढ़ते हैं तो ये प्रियालाल का जो श्री निकुंज मंदिर का जो विलास है वो निकुंज मंदिर का विलास सदा विवर्त को प्राप्त करके विराजमान है जगत का जो विलास है उसके साथ में तो इसकी कोई तुलना ही नहीं उसकी तो चर्चा करना भी व्यर्थ है उसको वो तो प्रतिष्ठा पैदा करने वाला तो श्री प्रियालाल का जो विलास है वो प्रियालाल का विलास तो वहां पर आनंदी आनंद है और उस आनंद में अभी अभी मिल करके चुके हैं और फिर भी भूल जाती तो वो अपूर्व प्रेम विलास विवर्त प्राप्त है तो विव्रत का, का एक अर्थ विवर्त का एक दूसरा अर्थ है जहां पुरिया लाल की चेष्टाओं में परिवर्तन हो जाए इसको भी विवर्त कहा गया अर्थात कभी गोरे लाल सावरी प्रिया के साथ में विलास करते हुए विराजमानी लाते श्री सखीगण कभी श्री प्रिया जी से पूछती हैं लाल जी से पूछती हैं कि प्रिया जी से पूछती हैं कि सखी श्याम सुंदर तुमको कितने प्यारे लगते हैं प्रिया जी उत्तर नहीं दे पाती बोले इस बात को मैं नहीं कह सकती हूं इस बात को या तो मैं जानती हूं या श्याम जानते हैं या इस हम दोनों के बीच में जो साक्षी है वो तू जानती है सखी जानती है कहने की जरूरत नहीं है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है इस बात को अच्छी तरह से जानने वाली सखी श्याम से पूछा कैसे लगते हो श्री तुमको कितनी प्यारी लगती हैं अब कितनी कोई पैमा ना तो है नहीं कितनी कैसे बताऊं कि कितनी प्यारी लगती श्री श्याम कहते हैं बुलबस ये ही इच्छा होती है कि कर राखो और माल. कि प्रिया को अपने वक्षस्थल की माला बना करके रखूं अर्थात श्री श्यामचंदर ने अपनी कहीं अभिलाषा प्रकट की प्रेम विलास विवर्त में, में श्री प्रिया उनको उनमें चेष्टाओं का भी विपर्य करना देखना चाहता हूं अर्थात कब श्री प्रिया गोरे लाल बन करके सामरिक प्रिया के साथ में विलास करते हुए विराजमान तो कर राखो और माल यह एक अभिलाषा शाम श्यामचंदर ने प्रकट की और जो अभिलाषा प्रकट की उसी का सखीगण दर्शन करती है उसका नाम भी है बेवर्त जहां पर चेष्टाओं में परिवर्तन प्राप्त है का जो स्वरूप है वो व्यवत का स्वरूप है जहां भ्रम हो जाए श्री प्रिया श्याम सुंदर के रूप माधु का दर्शन करते करते कहने लगती है कृष्णो हम पश्चात गतिम ललताम्बित तनमाना अरे सखी मैं कृष्ण हूं देख प्यारे ऐसे त्रभंग लल खड़े होते और त्रिमंगल खड़े होकर महाराष्ट्र में श्री राष्ट्रध्याय में शुभदेन जी वर्णन कर रहे हैं कृष्णो हम मैं ही कृष्ण हूं पसंद गति हूं मुझकी मेरी गति देख प्यारे ऐसे मधुर मंथर गति से चलते हैं कैसी ललित गति है तो उसे में उस समय उस गति का अनुकरण करते हुए श्री प्रिया विराजमान हो जाती हैं और अपने आप को भूल जाती है कि मैं प्रिया हूं और कृष्ण की चेष्टाएं उनमें आ जाती हैं प्रिया प्रिया प्रिय से प्रतिरूढ़ मूर्त है प्रिया जो है वो प्री की प्रतिरूढ़ मूर्ति हो जाती हैं श्याम सुंदर पहले प्रिया के हृदय में रूढ़ हुए ऐसी श्याम सुंदर का ध्यान करने वाली प्रिया की मधुर जो मूर्ति थी वो श्याम सुंदर के हृदय में प्रतिरूप हुई अरुण हुई श्याम सुंदर इनके हृदय में रूढ़ हुए ये श्याम सुंदर के हृदय में आरुण हुई और जो की मूर्ति है कि प्यारे मेरे प्रेम में इतने अनुकूल हो करके मेरे वशीभूत हो करके अनुकूल नायक हो करके स्वाधीन भर्त का मेरे मेरी सेवा करते हुए विराजमान है प्यारे की वो मूर्ति इनके हृदय में प्रतिरूढ़ हो गई अत प्रिया प्रिय से प्रतिरूढ़ मूर्तिया और उस प्यारे की मूर्ति का ये स्वयं अनुकरण करने लगती हैं कि कृष्णो हम पश्चिम ललता मित्तन बना मैं कृष्ण हूं प्यारे ऐसे मुझे देखकर के मोहित होकर के वशी बजाते हैं तो अपने आप को कहीं भूलते हुए भी विराजमान हो वस्तु में भी अवस्तु की भ्रांति हो जाए ये प्रेम विलास और इस प्रेम विलास बवर्त की तीन मूर्ति हैं प्रेम विलास बेवर्त की एक मूर्ति है बुन्दकुंज में कि जहां गोरेलाल सामरी प्रिया के साथ में विलास करते हुए विराजमान श्री प्रिया भूले हुए हैं और प्रिया लाल दोनों में आनंद की पराकाष्ठा प्राप्त हो रही है तीनों अर्थ वहां पर विराजमान है बुन्दकुंज में प्रेम प्रेमविलासव्रत के तीन रूप सामने प्रकट हो रहे हैं प्रेम प्रेमविलास का दूसरा जो स्वरूप है वो दूसरा स्वरूप है श्रीमंद महाप्रभु नुकुंज में प्रियालाल का महासुख ये विव्रत है दूसरा प्रेमविलास व्रत का स्वरूप है श्रीमंद महाप्रभु महाप्रभु स्वयं कृष्ण होते हुए भी श्री राधिका बन करके प्रलाप कर रहे हैं और सुंदर के गुणों का गायन कर रहे हैं कि नाम नाम अकार बहुदानी सर्वशक्ति तत्व नियम तस्मरण कला आप प्यारे तुम कितने कृपालु हो तुम्हारा नाम तुम्हारी संपूर्ण माधुरी को मेरे हृदय में सामने प्रकट कर देता है और प्रेम प्रेमविलास वर्त का तीसरा जो स्वरूप है वो है हरे कृष्ण मंत्र महामंत्री की जय तो प्रेम विलास व्य के ये तीन स्वरूप साक्षात हमारे सामने विराजमान विराजमानी में शिवप्रिया लाल का परम परम आनंद जिस आनंद में कहीं दुख या कहीं वृतना की कोई भावना है ही नहीं सुख सुख सुख बढ़ते बढ़ते बढ़ाएं और बढ़ते बढ़ते भूल जाएं और फिर से सुख प्राप्त करने लग जाए दूसरा जहां चेष्टाओं में विपर्य प्राप्त होकर के विराजमान और तीसरा श्री प्रियालाल वे अपने आप को भी भूले हुए विराजमान ये नुकुंज का विलास प्रेम विलास विवर्त इस प्रेम विलास विवर्त का भी गुणतम जो स्वरूप है वो गूढ़तम स्वरूप है निविड़तम स्वरूप है वह है श्रीमद महाप्रभु नुकुंज मंदिर में श्री प्रियालाल भले कितने भी नि मिलन प्राप्त कर रहे हैं परंतु वहां पर मुखारबिंद दो रहेंगे वहां पर नेत्र चार रहेंगे वहां पर नाशिका दो रहेंगे वहां पर कान चार रहेंगे वहां पर भुजाएं चार रहेंगे चरण चार रहेंगे परन्तु श्रीमद महाप्रभु में प्रेम विलास भव्रत की वो मूर्ति विराजमान है जहां नेत्र के साथ में नेत्र समाज आए रोम के साथ में रोम समा जाए इसलिए चार नेत्र नहीं रहे वहां पर दो नेत्र ही सामने प्रकट हो रहे पर ही चार नेत्र हुए स्वरूप निकुंज में भी नहीं है जैसा महा पर हूं इसलिए प्रेमविलास नित्य विलास नित्य विहार नित्य विहार की यदि कोई साक्षात मूर्ति है प्रत्यक्ष मूर्ति है तो नृत्य विहार की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री महाप्रभु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय इतना विलास कहीं दूचे के नहीं तो नकुनी में तो है निविड़ विलास और श्रीमंत महाप्रभु में हम कहेंगे निविड़तम विलास तो निवृ और निविड़तम विलास तो निवृतम जो विलास है वो श्रीमत महाप्रभु में विराजमान और जो निवृत्तम विलास है उस निवृत्तम विलास का महाप्रभु के स्वरूप का ही राधा कृष्ण मिल स्वरूप का ही साक्षात यदि कोई शब्दात्मक और कृपामय स्वरूप होकर के विराजमान है तो वो है हरे कृष्ण मंत्र तीनों चीज बिल्कुल अलग अलग अलग नहीं है ये प्रेम विलास विवर्थ की मूर्ति ही हरे कृष्ण मंत्र है प्रेम विलास विवर्त की मूर्ति श्री महाप्रभु हैं और प्रेम विलासवर्त की मूर्ति एकांत में निवृत निकुंज में श्री प्रियालाल जिसमें मिल रहे हैं और में दोनों मिलकर के एक होकर के जो विराजमान हैं ऐसा जो निवृत्त विलास बिला, है वो प्रेम विलास विव्रत होकर के विराजमान है इनमें भी सबसे ज्यादा कृपालु जो स्वरूप है वो सबसे ज्यादा कृपाल स्वरूप श्री नाम नाम बहुधा निज सर्वशक्ति नाम है जहां हरे कृष्ण हरे कृष्ण हर तीत हरा प्रोक्ता तस्या संबोधन है हरे जो श्याम सुंदर के चित्त का हरण करें उनका नाम है हरा और हरा शब्द का माने राधा और राधा शब्द का ही संबोधन में रूप बनेगा जैसे राधे ऐसे ही हरिया हरा शब्द का ही रूप सम्बोधन हरि श्याम सुंदर प्रेम में अपने आप को भूले हुए हैं प्रिया के कंठ को ग्रहण किए हुए हैं परंतु तो फिर भी बिलाप करते हुए कह रहे हैं हे हरा मेरे चित्त को हरण करने वाली आप कहा हो कहा हो और श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे प्यारे वैशी बजा करके के जगू कलम वाम दशा मनोहरम ऋषम गीतम तदनंद वर्धनम बृहस्त्र कृष्ण गृहित मानसा बंशी बजा करके हमारे चित्त को चुराने वाले अरे चित्त चोर तू कहा है कहा हरा शब्द में श्री प्रिया जी कह रही है हमारे चित्त को चुराने वाले तुम हमारे चित्त का आकर्षण करने वाले तुम कहां हो कहा तो हरा शब्द में कृष्ण हरा शब्द में श्री राधिका कृष्ण में जो आकर्षण करने वाले घर से बरबस आकर्षित करने वाले वे श्री कृष्ण कहाँ हैं कहाँ हैं ऐसे प्रकाश प्रकाशित कर रही हैं क्योंकि उन चोर चक्रवर्ती ने स्वयं चोरी करने के लिए आगमन नहीं किया चोर चक्रवर्ती जो चोरों का सरदार होता है वो अपने चेला चाटियों को भेजता है चोरी करने के लिए वो तो गैंग गैंग लीडर है वो तो अपने, अपने एक जगह बैठा है उसके बहुत से चेला चाटी हैं, वो कमाई करने के लिए जाएंगे चोरी करने के लिए जाएंगे तो आपने अपने वेणु नारूपी किसी महापट्ट शिष्य को गोपियों के हृदय को चोराने के लिए जो भेजा और उन गोपियों ने गोपी गोपियों के हृदय को उस बेड़ुनाद ने चोरा करके श्याम सुंदर को दे दिया तो कृष्ण मानसा कृष्ण ने जिनके मन को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है वे श्री श्याम सुंदर कृष्ण ने जिनके मन को तो बंद कर रखा है ऐसी जो गोपिकागण है वे श्याम सुंदर को चारों ओर घिर करके खड़ी तो निवृत्तम जो स्वरूप है वो निवृत्तम स्वरूप श्रीमत महाप्रभु वे और महाप्रभु का भी साक्षात जो स्वरूप है वो श्री महामंत्र होकर के विराजमान है तो नामना मकारी नाम में नाम प्रेम विलास विवर्त स्वरूप है और प्रेम विलास विवर्त स्वरूप का सर्वोत्तम स्वरूप यदि कोई है तो वो श्री हरिकृष्ण मंत्र है बहुधा निज सर्वी नाम में आपने अनेक प्रकार से अपनी शक्ति स्थापित की बहुधा का तात्पर्य है पाप तीन बहुधा में जो तो बहुत से अर्थ होंगे परंतु तीन अर्थ को विशेष ले सकते हैं पाप की निवृत्ति करना संसार बंधन को मुक्त करना और तीसरा है प्रेम का दान करना सर्वोत्तम जो वस्तु है पंचम पुरुषार्थ उसका दान करना तो बहुधा नहीं बहुधान शक्ति श्री नाम उनमें ऐसी शक्ति है जो कि अपूर्व कृपालु होकर के विराजमान वो नाम भी श्री महाप्रभु के मुख से हो तो उनसे कहना क्या श्री कृष्ण बड़े मुश्किल से प्रेम प्रेमदान करती हैं। प्राय जितने भी सिद्ध हुए वे संत कृपा सिद्ध हुए कृष्ण कृपा सिद्ध तो बहुत कम हैं। ढूलढाल करके बड़े मुश्किल से कृष्ण कृपा सिद्ध में दो नाम श्री रूप गोस्वामी जी को मिले एक तो मुचकुंद और दूसरा यज्ञ पत्नी के जितने भी हैं वे कहीं ना कहीं संत संतकृपासिद्ध हैं और ये भी पूरे पूरे नहीं है ये भी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं किसी संत की कृपा इनको भी मिली है मुचकुंद को भी कहीं ना कहीं संत की कृपा मिलनी होगी परंतु तो कृष्ण कृपा सिद्ध में स्वयं जाकर के कहीं उनके ऊपर कृपा करने के लिए जगा करके वो उनको अपने रूप का दर्शन कर रहे हैं मुचकुंद कृष्ण कृपा सिद्ध हुए पूरे पूरे नहीं है उनको भी कहीं संत कृपा की संत अनुग्रह ही कहीं कहीं मिला होगा तब तो कृष्ण ने कृपा की मुचकुंत कृष्ण कृपा सिद्ध है दूसरा यज्ञ पत्नी उनको उनके पास में स्वयं जाकर के अपने सखाओं को भेज करके और उनसे अंग ग्रहण कर रहे हैं तो वे कृष्ण कृपा सिद्ध है यथा तथा ले दे करके कृष्ण किसी तरह से कृष्ण कृपा सिद्ध यज्ञ पत्नी होती है और विशेष रूप से कृष्ण कृपा कृष्ण ने किसी को सीधे सीधे कृपा करके अनुग्रह किया हो अपना प्रेम दान किया हो ऐसे दृष्टान्त बड़े दुर्लभ हैं जहां भी कृपा मिली है वहां कहीं न कहीं संत के माध्यम से ही कृपा तो है अतः रसिक कृपा सिद्ध तो सब है परंतु कृष्ण कृपा सिद्ध तो बहुत कम है और रसकों ने जब भी कृपा की है तो वो नाम के माध्यम से ही कृपा की है तो कृष्ण में एक गुरु विद्यमान है कि वे अपनी आराधना करने वाले को भोग दे देते हैं जब वो कहता है नहीं मुझे भोग भी नहीं चाहिए मुझे कोई भी वस्तु नहीं चाहिए मैं केवल आपके चरणों को चाहूंगा श्री वृत्ताश्र की तरह से कि मुझे राज्य नहीं चाहिए न पारमेष्टम नसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपन सत्ता भींक्ष मुझे कोई भी वस्तु नहीं चाहिए तब जाकर के बड़े मुश्किल से प्रेम प्रदान करती नहीं तो भोग दे करके मो मोक्ष दे करके कृष्ण बच जाते हैं परंतु तो श्री नाम श्री कृष्ण की अपेक्षा अधिक कृपालु हैं श्री कृष्ण नाम कृष्ण योग्यता का विचार करते हैं मुक्ति कर भक्ति योगम अधिकारी है उसको भक्ति देंगे अन्यथा भोग व मोक्ष देकर के कृष्ण टाल देते हैं परंतु तो कृष्ण नाम वे ऐसे कृपालु हैं कि वे पात्र अपात्रचार नाम करते पात्र अपात्र का विचार भी नहीं करते हैं नाम अधिक कृपालु होकर के कोई भी है सांकेत पारे हसन बा उनको भी श्री कृष्ण नाम कहीं मोक्ष प्रदान कर देते हैं अंत में भक्ति भी प्रदान कर देते हैं तो कृष्ण अपराध का विचार करते हैं नहीं कृष्ण अधिकार का विचार करते हैं नाम अपराध का विचार करते हैं पर श्रीमत महाप्रभु का स्वरूप ऐसा है जो न अधिकार का विचार करता है न अपराध का विचार करता है बल्कि सबको प्रेमदान करते लता फल को प्रेमदान प्रेम करने वाले होकर के विराजमान तो नामना मकार बहुधा बहुधान बहुधा शब्द की व्याख्या चल रही है बहुधा का तात्पर्य है कि केवल पाप की नृत्य ही नहीं करते हैं केवल मोक्ष को ही प्रदान नहीं करते हैं प्रेम को भी प्रदान करते हैं प्रेम के प्रदान करने पर भी केवल अधिकार का विचार करके प्रेम को प्रदान नहीं करते हैं अपराध का विचार करके भी प्रेम को प्रदान नहीं करते हैं श्रीम महाप्रभु के स्वरूप में तो वे बिना अधिकार और अपराध दोनों का विचार करके अनधिकारी को भी अधिकारी बना करके प्रेम का दान कर देते ऐसी उनकी अपूर्व कृपा है तो नाम की ऐसी कृपा कि नाम यदि ग्रहण किया जाएगा तो नाम कहीं अधिकार को भी कृपा करके प्रदान कर देंगे सेठ जी ने घोषणा की आज हमारे यहां पर झरा मंगत है रबड़ी प्रसाद की सब लोग अपने अपने गिलास कटोरा लोटा सब पात्र लेकर के बड़े बड़े बाल्टी लेकर के चले आए हाँ और सेठ जी के यहाँ पर कोई मना नहीं है सबको दो अब दूर कोई लोग खड़े हुए हैं बोल भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो बोल भाई हमारे पास में पात्र नहीं है सेठ जी ने मुनिम जी से कहा मुनिम जी जिनके पास में पात्र नहीं है उनको बाल्टी भी दो और उनको रबड़ी भी दो तो श्रीमंत महाप्रभु ऐसे कृपा लो कि वे पात्रता भी अपात्र को तो रस देंगे नहीं क्योंकि अपात्र को रस दिया जाएगा वो तो बिगाड़ देगा अपात्र के पास में रस टिकेगा ही नहीं परंतु तो श्रीमत महाप्रभु पात्रता प्रदान करके रस प्रदान करते हैं इसी प्रकार श्री नाम की भी एक विशेषता है कि नामना मकार बहुधान निस्वर्व शक्ति नाम केवल पाप को ही दूर नहीं करते हैं नाम केवल संसार को ही दूर नहीं करते हैं बल्कि प्रेम का जो पात्र नहीं है उसको पात्रता भी प्रदान करते हैं और पात्रता प्रदान करके भी वे उस वस्तु को प्रदान करते हैं तो बहुधा निश्चय ये बहुधा कि विशेष रूप से रेखांकित करने लायक बहुत शब्द है और बहुत शब्द ये निरूपण कर रहा है के पाप की निवृत्ति पाप की निवृत्ति के साथ में संसार बंधन की निवृत्ति और संसार बंधन की निवृत्ति करके प्रेम की भी प्राप्ति और प्रेम की भी प्राप्ति में केवल अधिकार का विचार नहीं है अपराध का भी विचार नहीं है अपराध को दूर करके क्योंकि सारे अपराधों को दूर करने वाली जो वस्तु है वो कौन है नाम है जो वैष्णव अपराध बना है गुरु अपराध बना है शास्त्र अपराध बना है वो भी अंत में जाकर के नामा अपराध में ही परिणत हो जाएगा तो दस जो नामा अपराध गए गए उन दस नामा अपराध में पहला ही नामा अपराध है कि गुरु अवज्ञा गुरु शास्त्र लंघनम गुरु की अवज्ञा ये नामा अपराध है ये वैष्णव अपराध नहीं है तो ऊपर से देखने में वैष्णव अपराध लग रहा है परंतु तो अंत में जाकर के सभी अपराध नाम अपराध बन जाते हैं परंतु तो श्री नाम में इतनी शक्ति है कि नामापराध को भी दूर करने वाली वस्तु यदि कोई है तो नाम ही है इसलिए बहुधान अनेक प्रकार की जो निशक्ति है उसको श्री हरि नाम कृपा करके प्रकट कर देते हैं तो नाम नाम नाम नाम केवल एक नाम नहीं नाम नाम बहुवचन का प्रयोग करके ये दिखाया कि सभी नाम आपकी की करने वाले सभी नाम मोक्ष को प्रदान करने वाले सभी नाम प्रेम को प्रदान करने वाले हैं परंतु सर्वाधिक प्रेम को प्रदान करने वाला यदि कोई नाम है वो नाम कृष्ण नाम ये नाम नाम नाम के बीच में भी कृष्ण नाम ये विशेष विशेष रूप से प्रेम को प्रदान करने वाला साधक का ये कर्तव्य है व नाम में भी उन नाम का विशेष रूप से आग्रह ग्रहण करके विराजमान हो जो नाम निज भावना के अनुरूप नाम-नाम में भी नामनाम बहुवचन नाम का प्रयोग है इन नामों के बीच में भी मुख्य रूप से उस नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए जो नाम अपनी उपासना के अनुरूप है ऐसे नाम को ग्रहण करें और इसलिए एवं वृत स्वप्रिय नाम की रितिया जाता अनुरागो द्वित स्वप्रिय नाम जो है वो स्वप्रिय नाम का साधक आश्रय ग्रहण करते हुए विराजमान हो यहां कृष्णम स्मरण जन्मचास से प्रेष्ठम निज समीहित कौन से कृष्ण का रूप ध्यान किया जाएगा बोल जो निष्ठम किस पर का ध्यान किया जाएगा निज उपासना के जो अनुरूप है और किस लीला का ध्यान किया जाएगा बोल जो लीला निज भावना के अनुरूप होकर के का संबंध तीनों से है कृष्ण भी होने चाहिए अर्थात अपनी उपासना के अनुरूप होने चाहिए कृष्ण का परकर भी आ, उपासना के अनुरूप होना चाहिए और उनकी लीला भी निष्ठ उपासना के अनुरूप होनी चाहिए अब यदि कोई बात्सल्य रस का उपासक है तो वो यशोदा ननन, वो दामोदर, माखन चोर यशोदास्त है नंदनंदनराज कुमार इन नामों को ग्रहण करेगा तो लीला भी प्रकट भी परकट भी कौन होगा बोल यशोदा जी किलाम जी, रोहिणी जी इन का ही वो स्मरण करेगा श्री नंद उपनंद इनका ही स्मरण करेगा और उनकी लीलाओं का भी उन्हीं लीलाओं का स्मरण करते हुए रहेगा के उपनंद को कह रहे हैं भाई हमारे यहां पर जब तक लाला को जन्म नहीं कन्हैया को जन्म नहीं पूरे ब्रिज में कैसी सुंदर हमेशा नारायण नाम का उच्चारण नारायण नाम के की कीर्तन होते सब लोग नारायण नाम के नारायण की भजन में लगे रहते और जब भी कोई चर्चा होती तो नारायण नाम की चर्चा होती तो जब से नंद के लाला उत्पन्न हुआ है नारायण नाम को तो सब भूल गए अब जहां जाओ जिस चौपाल पे जाओ वहां पे यही चर्चा है आज नंद के लाला ने ये क्यों आज नंद के लाला ने ये क्यों नारायण नाम भूल गए हाय हाय नारायण भूल गए हम और हमारी बेटा में इतनी आसक्ति हो गई <laughs> क्या करें नारायण की महिमा है जन माए थम कुमति ही समय ही यशोदा जी कह रही हैं जन माए थम कुमति समय नारायण की माया ऐसी है आपकी माया है प्रभु बलवान है इस माया से हम तो छूट नहीं सकते हैं जैसे आपने लगा रखा है माया में पंत बस आपका स्मरण करते रहे यही बहुत है <laughs> आपकी माया ने ये कुछ उत्पन्न की है जिसके लिए तरसे दुनिया और उसको यशोदा जी कह रही कि पतेश मेष होता है ये मैं हूं ये मेरा पति है ये मेरे बेटा है ये ब्रज की पूरी संपत्ति इसकी मैं वित्तपा सती इसकी मैं रानी होकर के विराजमान हूं इसकी मालकिन होकर के मैं विराजमान हूँ ये माएत्थम कुमति ये सब बेटा जब से उत्पन्न हुआ है तब से हम लोगों की ब्रिज की दशा ही खराब हो गई है नारायण नाम तो सब भूल गए हैं और बेटा ही बेटा क्या आसक्ति हो गई है क्या करें कुमति समय हे नारायण आपकी माया बड़ी बलवान है अब आपकी ही हम एकमात्र शरणागति ग्रहण कर रहे हैं क्या सुंदर जगत तो कहीं स्मरण करें कि कृष्ण की एक तनिक सी स्फूर्ति हो जाए और ये ब्रिजवासी उसको कुमती कह करके बंधन कर रहे हैं और दीनता प्राप्त करते हुए ये कह रहे हैं कि हे नारायण बस आपने बेटा में चुत बुद्धि लगाई है और हमारा राजा ये बेटा राजा ये खूब प्रसन्न रहे ये आनंद रहे ऐसी कृपा करो नारायण का भजन तो गया निष्काम भजन तो गया नारायण का भी जो भजन कर रहे हैं वो काय के लिए कर रहे हैं कि बेटा का कल्याण होता रहे बस बेटा ही बेटा दिख रहा है तो ये रस की जो अपूर्व स्थिति है वो रस की अपूर्व स्थिति इनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है तो श्री कृष्ण नाम वो केवल पाप की नृत्य नहीं करेगा मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेगा प्रीति को ऐसा बढ़ाएगा कि उस प्रीति में कृष्ण के अलावा और कोई दूसरी वस्तु इन भक्तों को कभी दिखती ही नहीं है सूझती ही नहीं है तो बहुधा निस्सर्व शक्ति अनेक प्रकार से शक्ति श्री नाम में रूप अब बहुधा का तात्पर्य है शब्द स्पर्श रूपंध किसी भी प्रकार से श्रीनाम उनमें सर्वशक्ति पूर्ण शक्ति निरूपण की पूर्ण शक्ति का तात्पर्य है कि नाम इतने सर्व शक्तिशाली हैं कि अन्य कोई साधन न भी किया जाए तब भी श्री नाम के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा नाम के द्वारा यदि कोई दूसरे साधन ज्ञान कर्म भक्ति नहीं है तब भी नाम के द्वारा सब वस्तुओं की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी सर्वशक्ति जो ज्ञान योग कर्म के द्वारा जो वस्तु की प्राप्ति होती है सर्व मत भक्ति योग मत भक्तों लभते जैसा सभी वस्तु मेरे भक्ति योग के द्वारा मेरा भक्त सरल सरलता से सहज सहज रूप में ही प्राप्त कर लेता है और सर्व का मतलब है सर्वोत्तम वस्तु तो सर्वोत्तम फल और मधुरतम साधन ये दोनों सामर्थ्य जो हैं वो किसने हैं नाम में नाम मधुरतम साधन है अन्य साधन बड़े रूखे हैं परंतु श्री नाम ग्रहण करना अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के साधन अवस्था में भी परम माधुरी की प्राप्ति कराने वाला ये है और सर्वोत्तम फल को प्रदान करने वाला श्री हरिनाम है तो सारी शक्ति उसमें विराज विराजमान है और तत् नियम तमरणेन्द्र कालो और वहां पर स्मरण करने में कोई समय भी स्थापित नहीं किया गया कि इस समय ही हरिनाम किया जाएगा ऐसा भी नहीं है तो स्मरण काल स्मरण जो है उसमें कोई समय उनकी भी स्थापना नहीं की गई किसी भी समय न देश नियम सत्व न काल नियम स्त देश का नियम नहीं है काल का नियम नहीं है कोई भी नियम नहीं है तो स्मरण करने में कोई काल नहीं है सर्व काल में श्री भगवत नाम लिया जा सकता है ऐसी आपकी कृपा है परंतु हाय उस नाम में मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ कौन कह रहा है चिंतन श्रद्धांत कह रहे हैं कि उठिल विषादन्य पौधे आपन श्लोक श्रीमंद महाप्रभु में श्री राधा में विषाद उठा और उसमें विषाद उठ करके वे ये श्लोक पढ़ने लगे जा रुख शोक यदि इस अर्थ को सुना जाए तो जितने भी भक्त के दुख शोक है वो दुख शोक सब समाप्त तो हो जाएंगे श्री नाम की अपूर्व मधुरमा और दैन्य विषाद रूपी जो भाव है उस दैन्य विषाद रूपी भाव को श्रीमंद महाप्रभु प्राप्त कर रहे हैं श्री प्राप्त कर रहे हैं श्री नाम में जो लोभ उत्पन्न हुआ था जैसे हमने कृष्ण कथा सुनी या महिमा देखी श्रुते कृष्णादि माधुरी दृष्टि धीरे यदेक्ष नात्र शास्त्रम न युक्ति चौलोभ उत्पत्ति लक्षण तो लोभ जब उत्पन्न हुआ तो रुचि के अनुसार अलग अलग नाम है परंतु इनमें स्वप्रिय नाम जो है वो स्वप्रिय नाम इनको ही गायन किया जाएगा अनुराग उत्पन्न होने पर स्वप्रिय नाम जो है उसको ही साधक गायन करते हुए विराजमान होगा श्री भगवत स्वरूप में बाच्यवाचक बाच्य जो वस्तु है उस बाच्यवाचक बाच्य वस्तु का कहीं भी भेद नहीं है तो नामना मकारी बहुदान शक्ति तो नियम में स्मरण करने में कोई काल नहीं है और इसमें श्री गोपाल गुरु उनका दृष्टांत है श्री महाप्रभु उनके साथ में गोपाल गुरु छोटे से बालक है एक महाप्रभु की सेवा महाप्रभु का जल पात्र लेकर के संग में जा रहा है महाप्रभु के मुख से कृष्ण नाम अपने आप स्वाभाविक रूप में निकल रहा है और वो बालक पूछ रहा है कि कृष्ण नाम तो मंत्र है ना महाप्रभु कह रहे हां मंत्री हैं रहस्य हैं बोले मंत्र को तो पवित्र अवस्था में बोलना चाहिए अपवित्र अवस्था में नहीं बोलना चाहिए आप बिना स्नान किए हुए कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं हां तुम बात तो सही कह रहे हो कृष्ण नाम सब मंत्रों में राजा हो करके विराजमान दूसरे महाप्रभु गए अपवित्र हाथ से जीप पकड़ रहे हैं बोले मरे ये क्या कर रहे हो अपवित्र हाथ से जीव क्यों पकड़ रहे हो बोले क्या करें कल तुमने टोका तो था कि अपवित्र अवस्था में कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए परन्तु ये जीव अपने आप उच्चारण करती है इसलिए मैंने जीव को रोकने के लिए जीव को पकड़ लिया बालक ने दोबारा एक प्रश्न ठोक दिया कि यदि अपवित्र अवस्था में कभी प्राण त्याग हो जाए तब क्या किया जाए क्या कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं किया जाएगा बोले गुरुजी तुमने बिल्कुल सही कहा तुमने खुद ही उत्तर दे दिया नाम ही रख दिया बालक का गुरु गोपाल गुरु हो करके वे तो पे तो नियमता स्मरण काल है नियम के द्वारा स्मरण में काल की स्थापना नहीं की गई कि इसी काल में नियम आ, नाम लिया जाए नियमता कहने का तात्पर्य है कि श्री भगवान नाम में दीक्षा विधि की भी आवश्यकता नहीं है नाम अपने आप में कृपा करेंगे नाम में स्वरूप शक्ति अपने आप विराजमान है स्वरूप शक्ति के कारण नाम कृपा करेंगे दीक्षा विधि की आवश्यकता नहीं है परंतु फिर भी नाम की दीक्षा होनी चाहिए नाम की भी दीक्षा होनी चाहिए क्योंकि श्री गुरुदेव के माध्यम से जो नाम प्राप्त हुआ है वह जितना प्रभावशाली होगा उतना और कोई दूसरे प्रभाव प्रकार से नहीं होगा बटके गूलर के फल यो ही टूट टूट करके धरती में गिरते रहते हैं कुछ नहीं होता है परंतु तो यदि उसी गुलर के फल को कोई कुआ खा ले और कुआ की बीट के माध्यम से वो ही यदि बीज किसी पत्थर की संद के ऊपर भी पड़े तो पुराने पत्थर की हवेलियों में छत के ऊपर भी बट ऑफ पीपल के पेड़ खड़े दिखेंगे जो धरती में पड़े रहेंगे तो उतना असर नहीं होगा ठीक है औषधी है कभी कोई बीने तो उनका औषधि का प्रयोग भी कर सकता है पांतो जहां श्री गुरुदेव के माध्यम से वो वस्तु आ रही है वहां उसका फल कुछ अद्भुत होगा तो तत् तार्प तो नियम तस्मरण कहा कि ये ही समय में कृष्ण नाम लिया जाए इसकी आवश्यकता भी नहीं है फिर भी दीक्षा विधि के द्वारा जो नाम लिए उन नाम में ये सामर्थ्य है कि उसमें किसी काल की आवश्यकता नहीं है समय की आवश्यकता नहीं नाम में श्री प्रभु ने अपनी पूर्ण शक्ति पूरी तरह से स्थापित कर रखी है ऐसी पूर्ण शक्ति एकादशी तब कृपा नाम साक्षात कृपा मूर्ति होकर के ही विराजमान है वाच्य वाचक इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है नाम यद्यपि वाचक है परंतु वे वाच्य स्वरूप होकर के ही विराजमान है इसलिए रूप गोस्वामी जी ने एक बात कही कि बाचक वाच्य मृत्यु स्वरूपद्वयम् पूर्वास्मत परमेव हंत करी महे ये नि प्राणी समन्ता दास उपास्य सो सदा आनंदा बुध मज्जयती यद्यप नाम और कृष्ण नाम है वाचक कृष्ण है वाच्य दो रूपों में आपने अपने आप को प्रकट किया परंतु मेरा अपना रूप समझ कह रहे हैं मेरा ये मत है कि परमेव हंत करुणम वाच्य की अपेक्षा वाचक ज्यादा करुणामय है मान कृष्ण की अपेक्षा कृष्ण नाम अधिक करुणामय होकर के विराजमान है क्योंकि ये बेताप राध नि प्राणी समन्ता भवे दासे नेद मुपासे सोप ही सदा आनंदाबुधौ मज्जती श्री कृष्ण अधिकार का विचार कर रहे हैं श्री नाम अधिकार का विचार तो नहीं कर रहे हैं परंतु तो अपराध का विचार कर रहे हैं परंतु तो यदि अपराध किया है तो नामापराध को नाम ही दूर कर देंगे और जब नाम दूर कर देंगे तो तस्मिन अपराध नाम के प्रति यदि किसी ने अपराध भी किया है और फिर नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया तो दास्य निदम नाम का दास्य ग्रहण करने पर श्री कृष्ण जल्दी कृपा नहीं करते हैं अपराधी के ऊपर परंतु तो नाम जल्दी से कृपा कर देते हैं और श्री नाम का आश्रय ग्रहण करने पर व्यक्ति आनंद समुद्र में सहज में ही लीन हो जाता है इसलिए श्री भगवत नाम की अपनी मेहमा है श्री नाम परम परम मधुर होकर के विराजमान है स्कंद पुराण में कहा गया मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगला नाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्त स्वरूपम सकृत आत्म प्राण नाम मोक्षदम परम अमृत रूपम भूषण जीवन में सनातन गोस्वामी जी कह रहे मधुर मधुर मेतन ये मधुर मैं भी मधुर होकर के विराजमान इंद्रिय का जो सुख है उसको भी मधुर कह दिया गया उसकी अपेक्षा मधुर सुख कौन सा हुआ बोले आत्मतत्व का सुख आत्मा का अपना जो स्वरूप है वह आनंदमय स्वरूप है आनंद में स्वरूप नहीं होता तो जागने के बाद में हम ये अनुभव नहीं करते कि सुखमहम महम आप नकिंचित अविदिशम मैं आनंद रूप था मुझे कोई भी चीज पता नहीं है तो आत्मा का स्वरूप आनंद है और वो आत्मा अपने आनंद की भी साक्षी है और किसी अन्य वस्तु का सुषुप्ति मैं कोई अन्य वस्तु नहीं है इसकी भी साक्षी है तो अभाव की भी साक्षी है और वह आनंद की भी साक्षी है दोनों की साक्षी होकर के आत्मा विराजमान उस आत्म स्वरूप से भी बढ़कर के अधिक मधुर कौन है वो मधुर स्वरूप है ब्रह्म का स्वरूप आत्मा तो चित चित्क मात्र होकर के विराजमान परंतु चित होकर के जो वस्तु विराजमान है वो है ब्रह्म परंतु ब्रह्म में भी अपने आपको प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं है अतः ब्रह्म की भी अपेक्षा अधिक मधुर होकर के विराजमान है वह है भगवत स्वरूप असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्व उसका नाम है भगवान जिसमें असाधारण माधुरी है असाधारण जिसमें ऐश्वर्य है ऐसा जो तत्व है उस माधुरी से युक्त होकर के जो तत्व है असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य जिसका असाधारण ऐसा स्वरूप है जिसमें कि ऐश्वर्य और माधुर्य परिपूर्ण रूप से विराजमान है वो भगवान सर्वश्रेष्ठ हुए भगवत्ता का भी सार कहां है भगवत्ता का सार है मनुष्य लीला मधुर मधुर मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम श्री कृष्ण कर्णामृत में निरूपण किया गया मधुर से भी मधुर से भी मधुर से भी मधुर तो संसार का माधुर्य संसार के माधुर्य से बढ़कर के आत्मा का माधुर्य आत्मा के माधुर्य से भी बढ़कर के ब्रह्म का माधुर्य ब्रह्म के माधुर्य से भी बढ़कर के भगवत्ता का माधुर्य भगवत्ता के माधुर्य में भी भगवान के अनेक अनेक स्वरूप उन स्वरूपों में भी जो मनुष्य का मनुष्य लीला है मनुष्य अवतार है उसका माधुर्य और भी ज्यादा मधुर मनुष्य लीला में जैसा माधुर्य है वैसा माधुर्य और कहीं दूसरी जगह नहीं है और उस मनुष्य लीला में भी यह लीला देखी जाए तो श्री राम कृष्ण ये जो दो मनुष्य अवतार हैं वे अत्यंत अत्यंत मधुर यो तो और भी बहुत से आवेश अवतार होकर के पृथ्वी इत्यादिक व्यास इत्यादि मानव अवतार होकर के ऋषि अवतार होकर के भी विराजमान है इनमें भी सबसे ज्यादा मधुर यदि मनुष्य अवतारों में भी सब, सब राधेक मधुर यदि कोई स्वरूप को माना जाए तो वो मधुर स्वरूप है श्री राम और कृष्ण का परंतु राम के माधुर्य में भी कहीं न कहीं एक प्रकार का ऐश्वर्य कहीं छुपा हुआ है वे राजा हैं और मर्यादा उनसे नियमित होकर के विराजमान है उसकी भी अपेक्षा अत्यंत जो माधुर्य है वो अत्यंत माधुर्य श्री कृष्ण लीला में और कृष्ण लीला में भी अपने माधुर्य का कारण अपने ऐश्वर्य की पूर्ण विस्मृति यदि कहीं है जहां ऐश्वर्य की पूर्ण विस्मृति है वो पूर्ण विस्मृति है श्री कृष्ण स्वरूप में इसलिए मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम श्री कृष्ण स्वरूप अत्यंत अत्यंत मधुरतम होकर के विराजमान है तो मधुर मधुर मृहतक मधुर के भी मधुर से भी मधुर हो करके ये विराजमान हैं संपूर्ण मंगल में जो वस्तु हैं पुण्यादिक कर्म उनकी भी अपेक्षा मंगलम मंगलानम जितने भी मंगल हैं उन सबों को मंगल करने वाली वस्तु यदि कोई है तो वो मंगल करने वाली वस्तु श्री कृष्ण प्रेम ही है कृष्ण से बढ़ करके और कोई क्योंकि कर्म कांड अधूरा रहेगा कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिलेगा कभी वस्तु शुद्ध नहीं मिलेगी कभी मुहूर्त शुद्ध नहीं होगा कभी मंत्र शुद्ध नहीं होगा कभी क्रिया शुद्ध नहीं होगी अतः कर्म कांड के द्वारा स्वर्ग का फल भी नहीं मिल सकता है यदि नाम का आश्रय ग्रहण नहीं किया कहीं ना कहीं टूटी रह जाएगी और टूटी रहने पर और मोक्ष प्राप्त करना और सेवा सुख तो बड़ी दूर की बात है छोटे से छोटे जिस उद्देश्य को लेकर के जिस मनोरथ को लेकर के हमने कोई दान यज्ञ पुण्य किया है वो दान यज्ञ पुण्य भी तब तक पूरा नहीं हो होगा जब तक कि भगवान नाम के अधीन उस कर्म कांड को नहीं बनाया गया तो कर्मकांड तो बिल्कुल ही लंगड़ा लूला है कोई काम काज कोई काम फल दे ही नहीं सकता है ऐसे कहीं कर्म कांड कर, कर्म कांड करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले कहीं अपवित्र पवित्रवा यह स्मरित पुंडरी काक्षम पुंडरी की जब तक स्मरण नहीं किया जाएगा तब तक भूत शुद्धि मात्र भी नहीं होगी और भूत शुद्धि नहीं है तो कर्म का कर्म होगा कैसे कभी जो पदार्थ जिसका प्रयोग कर रहे हैं कर्म कांड में वो ही शुद्ध नहीं है उसको भी कहीं भगवंत नाम से यरित पुंडरी बाह्य अभ्यंतर सूची कहीं उस कर्म को करने के लिए भी केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः करके आचमन करके कहीं कहीं अपने आप को शुद्ध किया जाएगा और वस्तु को शुद्ध किया जाएगा तो कर्म कांड तो एकदम लंगला लूला लूला है उसमें तो कोई दम है ही नहीं कर्म करने पर भी जो कसर रह गई उसको भी बाद में ये कहना पड़ेगा कि यश स्मृतिया तपो यज्ञ क्रिया दिश न्यूनम संपूर्णता में आती यज्ञ तो न्यून ही न्यून है इसमें तो त्रुटि ही त्रुटि है हरि नाम आप इसको पूरा कर दो तब जाकर के कर्म का फल मिलेगा पर कर्म का फल तो मिल जाएगा हरिनाम का अपराध और चढ़ जाएगा उल्टा क्यों तुमने नाम जो लिया एक कर्मकांडी ने वो नाम लेकर के उस नाम को कर्म का अंग बना दिया जबकि होना ये चाहिए कि कर्मकांड नाम का अंग है कर्मकांड को नाम को समर्पित करना है परंतु तो तुम नाम इस तरह से ले रहे हो एक कर्मकांडी नाम इसलिए इस तरह से ले रहा है कि जैसे वो सौ मंत्र बोलेगा ऐसे एक सौ एकमा मंत्र ये नहीं है कि भाई यशस्त नाम उत्या ये भी एक मंत्र है, तो नाम में कहीं साधारण सत्कर्म की बुद्धि हो जाएगी तो ये भी कहीं दस नाम अपराधों में एक नामा अपराध हो जाएगा कि नाम को एक पुण्य कर्म सत्कर्म मात्र मान लेना कि जैसे हम तीर्थ यात्रा दान पुण्य व्रत कर रहे हैं ऐसे चलो नाम का भी आश्रय ग्रहण कर रहे तो हो गया सत्यानाश नाम का अपराध हो गया नाम का अपराध होने पर इसलिए कर्मकांडी के ऊपर नाम कृपा नहीं करते हैं होना यह चाहिए कि जितना भी अपना ज्ञान जितना भी अपने कर्म वे नाम के अधीन होने चाहिए नाम कर्म का एक भाग नहीं है बल्कि कर्मकांड नाम का एक अंग है इस दृष्टि से यदि ये दृष्टि नहीं है और कर्म के एक अंग के रूप में केशव महा आचमन के रूप में केशव नाम ले रहे हैं तो वो तो नाम का अपराध हो रहा है जबकि बंद करते समय ये विचार होना चाहिए कि अब मैं अपने जो कर्म कर रहे हैं श्री नाम रूपी जो महाराज सम्राट हैं उनके अधीन हो करके ये कर्म रूपी सचिव का मैं प्रयोग कर रहा हूं ये भाव कहीं होना चाहिए तो मंगलम मंगलानाम जितने भी मंगल हैं उनको भी मंगल करने वाली जो वस्तु है वो श्री सकल निगम बल्ली सत्फलम जितने भी वेद हैं उनके सत्फल होकर के श्री हरि नाम विराजमान है नाम विराजमान है नाम शब्द नहीं है वे के ही एक अपराध है सकद कथमाप्तम किसी भी प्रकार श्री हरि नाम को लिया जाए तारे कृष्ण नाम है श्री कृष्ण नाम वितारने तारने वाले हैं वे परम अमृत रूप होकर के ही विराजमान है भूष वे सबके कारण होकर के पहले विराजमान हुए तो नियम तस्मरण काल नाम के स्मरण में कोई काल भी नहीं है कोई भी नदेश देश नियम सत्र न काल नियम नोच्छि दो निषे श्री हरे नाम लुब्ध का नियम नहीं है ताल का नियम नहीं है मुंह भी कृष्ण नाम ले लो तो कोई दोष नहीं उच्छिष्ट दो, दो मुख है उसमें नाम नहीं लोगे ऐसा नहीं है नाम कभी भी लिया जाएगा भक्तगण तो भगवत प्रसाद पाते हुए बीच बीच में जय जयकार करेंगे बीच में हरिला का ठाकुर की रूप माधुरी का स्मरण करते हुए विराजमान होंगे तो न देश कालावस्था सुध्यादिक नाम कामित कामदम देश काल अवस्था इनका कोई भी संकोच नहीं है जबकि अन्य नाम इनमें संकोच है अन्य जो मंत्र हैं उन मंत्र इत्यादि में संकोच है परंतु तो नाम मंत्र में कोई भी संकोच नहीं है नाम मंत्र कभी भी ग्रहण किया जा सकता है सोते हुए भोजन करते हुए जाते उठते बोलते हुए जो हर नाम ग्रहण करते हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम है उनकी जय जयकार है एक कृष्ण नाम जितने भी पाप हैं उन सबों का क्षय कर दे श्री प्रेम को प्रकाशित करने वाले श्री कृष्ण नाम ही होकर के विराजमान है तो पे तो नियमत स्मरण काल। श्री कृष्ण नाम बीजे ताहे ना अंकुर कृष्ण नाम ही बीज होकर के विराजमान कई बार एक संदेह होता है कि भक्ति लता का बीज क्या है यहां पर कि चेतन चता प्रमाण है कृष्ण नाम बीजे ताहे ना हो अंकुर कृष्णलता का भक्ति लता का बीज है हरिना श्री गुरुदेव ने कान में, में जब मंत्रोपदेश दिया वही है बीज कोई कृष्ण भक्ति लता का बीज कहते हैं श्रद्धा कोई कहते हैं गुरुपादाश्रय सब कुछ ठीक है मुख्य रूप से बीज जो है वो है नाम सिद्धांत जो है वो सिद्धांत यही होगा कि बीज जो है वो नाम रूपी बीज इस हृदय रूपी क्यारी में श्री गुरुदेव के द्वारा भोया गया अब उस बीज को यदि खाद पानी दिया जाएगा तो बीज अंकुरित हो जाएगा खाद पानी नहीं दिया जाएगा तो बीज अंकुरित नहीं होगा बीज अंकुरित हो करके उसका फल नहीं मिलेगा तो कह रहे हैं एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय प्रेमे कारण भक्ति करेन प्रकाश सर्व पाप नाश एक जो कृष्ण नाम है वो संपूर्ण पापों का नाश करता है प्रेम कारण भक्ति करेन प्रकाश जो प्रेम के कारण रूप साधन भक्ति है उसको श्री नाम के द्वारा ही प्रकाश की प्राप्ति होगी प्रेम उदय हो है प्रेम विकास जब प्रेम के उदय हो जाएंगे तब तो श्वेत कंप रोमांच ये सारी वस्तुएं उत्पन्न होंगी संसार अपने आप क्षय होता हुआ चला जाएगा कई बार तब यदि प्रेम नहीं नहे अशुधार यदि हेम कृष्ण नाम यदि लय बहुवार तबुक यदि प्रेम नहीं नश्धा ये नाम लेने पर भी कहीं प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है प्रेम के लक्षण नहीं हो रहे हैं तो कहीं न कहीं कारण होगा वो कारण क्या है तभी जाने अपराध तहाते प्रचर के कहीं न कहीं अपराध बन गया है अपराध बनने पर नाम लेने पर भी नाम में रोमांच इत्यादि की प्राप्ति नहीं यही दशा है कि नाम ले रहे हैं संख्या कर रहे हैं परंतु तो प्रेम का उदय नहीं हो रहा है तो कृष्ण नाम बीज ताहे अंकुर कृष्ण नाम बीज तो भक्ति लता का बीज है कृष्ण नाम श्री गुरुदेव की कृपा से वो कृष्ण नाम प्राप्त होंगे और वो अंकुरित तो तब तक नहीं होंगे जब तक कि निरपराध होकर के कृष्ण नाम नहीं जाए अपराध हो जाए तो अपराध से मूल होने का दूर होने का जो उपाय है वो कृष्ण नाम ही होकर के विराजमान नामापराध का अनेक अनेक बार पिछले कल के कथा प्रसंग में सम्यक प्रकार से निरूपण कर दिया गया था नाम जो है वो नाम विशेष रूप से नाम से बचना चाहिए नाम अपराध के में दो नाम अपराध प्रधान है सबसे ज्यादा बलवान एक तो गुरु की अवज्ञा और एक नाम के बल पर पाप ये दो महापराध है यदि कोई ये कहे अजी गुरु जी तो नाम बताएंगे नाम तो हमको पता है तो उस समय दो जो अपराध है वो दो गुरु की अवज्ञा करते हुए नाम यदि ग्रहण किया जाएगा तो नाम प्रेम नहीं करेंगे और दूसरी दूसरा जो महाअपराध है वो महा अपराध है नाम के बल पर पाप क्या जी पाप कर लो एक बार और राम राम कह लेंगे पाप निवृत्त हो जाएंगे तो नाम के बल पर पाप करना ये सबसे बड़ा अपराध है तो गुरु की अवज्ञा क्या ये गुरु जी तो नाम बताएंगे नाम तो हम अपने आप ही कर लेंगे यदि अवज्ञा का भाव नहीं है और किसी ने बिना गुरु गुरुचरणाश्रय के भी नाम ग्रहण किया तब तो नाम वस्तु शक्ति काम कर जाएगी और यदि गुरु का अपराध है और फिर नाम ग्रहण किया तो नाम जिभा पर ही नहीं आएगा फिर नाम अंतर्धान होते चले जाएगी अजामिल ने गुरु पादाश्रय नहीं लिया है बेटे का नाम ले रहा है तो, तो शक्ति काम कर रही है अजामिल पापी तो है परंतु तो अजामिल नाम अपराधी नहीं है नाम अपराधी होते तो नाम में निष्ठा नहीं होगी और नाम फल नहीं देंगे परंतु तो यदि कोई नाम अपराधी नहीं है और नाम नामाभास ले रहा है तो नाम कहीं ना कहीं कृपा कर देंगे ये मूल बात तो नाम पापी पर कृपा करते हैं नाम अपराधी पर कृपा नहीं करते नाम अपराध से बचना चाहिए और नाम अपराध दो प्रधान हैं, एक तो नामनो नाम पापुद्धि और गुरु अवज्ञा गुरु जी की अवज्ञा करते हुए नाम लेना तो फिर नाम जब वहां आना बंद हो जाएगा और नाम के बल पर पाप किए गए तो फिर श्री नाम अंतर्ध्यान हो जाएंगे नाम क्रोधित हो जाएंगे नाम भगवान के रानी से राजा से चिंतामणि प्राप्त करना चाहिए परंतु तो कोई राजा के बल पर कीच का संग्रह करे तो राजा को पसंद नहीं आएगा राजा के पास में जाकर के महारानी के पास में जाकर के भक्त महारानी के पास में जाकर के वहां से प्रेम रूपी चिंतामणि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए परंतु तो नाम के बल पर कोई पाप का संग्रह कर रहा है कीच का संग्रह कर रहा है तो ये महारानी को कभी पसंद नहीं हुआ इसलिए नाम के बल पर पाप करना यह महा अपराध है इन दो को तो छोड़ना ही है यदि एक नाम भी निकल रहा है तो श्री गुरुदेव की कृपा से निकल रहा है उनने ही नाम दिया था उनकी कृपा से ही नाम निकल रहा है यह बात तो अपने हृदय में धारण करनी है और नाम के बल पर पाप नहीं करना है नाम के बल पर पाप किया जाएगा तो बज्रलित हो जाएगा उल्टा पाप और उल्टा कई गुना बढ़ जाएगा अब तो दस नाम अपराध में दो तो ये पूरे हो गए अब तीन नामा अपराध ऐसे हैं जिन तीन नामा अपराधों को जो प्राय अपराध होते हैं परंतु ये जल्दी से कृपा करके पूर, पूरा हो जाएंगे एक नाम में अर्थवाद कल्पना यह एक सामान्य अपराध। क्या जी नाम की इतनी मेहमा का गायन कर रहे हो ये तो जाल बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर रहे हो यह मन में विचार आता है परंतु यह इस विचार को भी दूर करना चाहिए तो नाम में अर्थवाद कल्पना माने प्राष्ट शेषे प्राशस्त नि कथनम अर्थवाद फिर दूसरा नाम में शुभ क्रिया सामने जैसे तीर्थ में स्नान करना जैसे दान करना जैसे व्रत करना ये एक शुभ क्रियाएं हैं, ऐसे नाम भी एक शुभ क्रिया है एक पुण्य क्रिया है ऐसा नहीं विचार करना चाहिए नाम साक्षात भगवत स्वरूप है उनकी आराधना कर रहे हैं हम कृष्ण की आराधना कर रहे तो नाम को शुभ क्रिया नहीं माननी चाहिए जैसे हजार मंत्र हैं ऐसे ही स्मृति यश स्मृतियाज्ञ क्रिया ये भी एक मंत्र है ऐसा नहीं विचार करना चाहिए बल्कि ये विचार करना चाहिए कि हमने जितना भी कर्मकांड यज्ञ किया है इस यज्ञ को अब नाम भगवान के हम आश्रित कर रहे हैं ये भाव होना चाहिए और नाम के बल पर अहमता ममता को बढ़ाना यह भी एक सामान्य अपराध है जो कि नाम करने पर सहज में आ भी जाता है क्या जी मैं इतना जब करता हूं ये भक्तित्व जो अनर्थ है वो भक्तित्व अनर्थ भी कहीं तो नाम के द्वारा अहमता ममता इनकी वृद्धि होना ये तीसरा अब जो मध्यम अपराध है उन मध्यम अपराधों से भी कहीं ना कहीं बचना चाहिए जैसे शास्त्र की निंदा शिव और विष्णु में वेद की निंदा और संतों की निंदा जहां निंदा हुई है ये तीन जगह निंदा हो सकती है शास्त्र में विश्वास नहीं करें ये शास्त्र की निंदा हो गई शिवजी के प्रति अपराध ये प्रतीक होकर के विराजमान माने कोई भी देवता भगवान की जो विभूति है उसके प्रति अनावश्यक अपराध धारण करना इस अपराध से भी बचना चाहिए और शास्त्र लंघनम और जो वर्णाश्रम धर्म है उसकी कहीं निंदा तो ये तीन माने विष्णम निंदा शास्त्र की निंदा और देवता की निंदा ये इन से ही बचना चाहिए ये मृदु अपराध पांच मृदु अपराध हैं तो शिवशिष्ठ विष्णु यह नामादिक मलम और सताम निंदा और शुद्ध शास्त्र लंघनम ये नाम भी ले रहे हैं और वर्णाश्रम धर्म का उल्लंघन भी कर रहे हैं तो ये मृदु अपराध है परंतु ये अपराध भले बन रहे हैं पर फिर भी नाम का त्याग नहीं करना चाहिए नाम का आश्रय ग्रहण करने से ये तीनों अपराध अपने आप दूर हो जाएंगे फिर को उपदेश और नाम सुनकर के भी कहीं नाम में विश्वास न करना इन सब को ये पांच जो अपराध है ये मृदु अपराध तो मुख्य अपराध इन दो से तो विशेष रूप से बचना है बाद बाकी के अपराध जल्दी से पूरे हो जाए दो अपराध मुख्य हैं गुरु की, गुरु के के रखना और नाम के बल पर पाप करना। ये दो अपराध से तो बिल्कुल बच एकदम सावधान रहना चाहिए बहुत बहुत सावधान के गुरु की कभी अवेदना कर नहीं करेंगे गुरु, गुरु की निंदा नहीं करेंगे गुरु अवज्ञा गुरु की अवज्ञा और दूसरा नाम के बल पर पाप ये दो तो महापराध हैं और बाकी के जो अपराध हैं उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए जैसे देवता की निंदा जैसे शास्त्र की निंदा और जैसे संतों की निंदा अन्य संतों की निंदा इससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए कभी कभी ऐसा होता है कि अपने उपास्य की महिमा के गायन के अति आग्रह में अनजाने में हम दूसरे महापुरुषों की निंदा करने लग जाते हैं वो भी उचित नहीं इसे निंदा से बचने का प्रयास करना ही चाहिए तो ये तीनों तो अपराधों से बचना चाहिए और अशाध को उपदेश ये यदि कोई समझने वाला हो तो उसको उपदेश दे नहीं तो उपेक्षा करके बच जाना चाहिए और श्री नाम की महिमा को सुनकर के भी उसमें विश्वास कहीं न कहीं रखना तो शास्त्र ने यही निरूपण किया कि आनुषंगिक फल नामेर मुक्ति पापनाश का यही ये सूर्य प्रकाश आनुसंगिक जो फल है वो मुक्ति और पापनाश है जैसे सूर्य के उदय का मुख्य फल जो है वह है जीवन दान करना अन्न उत्पन्न करना यह मुख्य फल है उसको सुखा देना और चोर को भगा देना इसके लिए सूर्योदय नहीं हुआ है कि सूर्योदय होने पर चोर भग जाएगा इसके लिए सूर्योदय थोड़ी होता है सूर्योदय होता है फसल हो गई जीवन जीवन दान की प्राप्ति होगी चेतना अपने आप प्राप्त हो जाएगी सूर्योदय के साथ साथ अपने आप ही चेतना जो तमोगुण है उस तमोगुण की नृत्य होकर के सप्तुण का उदय हो जाएगा तो सूर्य का मुख्य उदय होने का कारण है चेतना प्राप्त करना मान ज्ञान की प्राप्ति और जीवन की प्राप्ति माने प्रेम की प्राप्ति ये नाम का मुख्य फल है और नाम के द्वारा पाप की नृत्य हो जाए यह गौण फल है मुख्य फल नहीं तो उसकी उसको सुखा देना और चोर को भगा देना पापों को दूर कर देना और अज्ञान को दूर करना ये कहीं नाम का गौरव फल है परंतु तो नाम का मुख्य फल है प्रेम को दान करना जीवन प्राप्त करना ये मुख्य फल हो करके नाम का विराजमान इसको ही कहीं कहीं ग्रहण करना चाहिए ज्ञानी की स्थिति यह है कि ज्ञानी जीवन मुक्त दशा मुझे मिल गई ये मानता है उसको प्राप्त है नहीं तो ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पायन कौरि माने वस्तुता बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति बिने नाम तत्वता बुद्धि को शुद्ध करने वाले कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले हैं ज्ञानी अपने आप को मन के लड्डू खाता है कि मैं मुक्त हो गया परंतु तो वो तत्वता मुक्त नहीं है तो नाम की जो मुख्य वस्तु है वो नाम की मुख्य वस्तु यही है कि नाम श्री कृष्ण प्रेम को विशेष रूप से प्रदान करते हैं तो यहां पर ठाकुर यही कह रहे हैं के नामना मकार बहुरा नि सर्वशक्ति सत्ता नियम तमरणे निकालो एक तरकृपा भवन मंत्र तो जो दस नाम है उस दस नाम को दूर करना चाहिए नामा नामापराध को दूर करने का उपाय जो है वो नामपराधयुक्त नाम नामान्य हर त्यघम पद्मण के वचन है अविश्रांत प्रयुक्ता निरतर निरंतर नाम का ग्रहण करने पर फिर उन वस्तुओं की प्राप्ति सहज रूप में ही हो जाएगी अब भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण करने पर नाम को कैसे ग्रहण किया जाए इसकी एक पद्धति निरूपण कर रहे हैं कि त्रादपि सुनिचे नरो सहिष्णु ना मानना मान देना कीर्तनीय सदा है। श्री कृष्ण नाम रूपी माला को अपने हृदय में कंठ में निरंतर निरंतर धारण करो जैसे एक पतिव्रता मंगल सूत्र धारण करती है मंगल सूत्र में जैसे तीन कटोरियां होती हैं ऐसे ही श्री कृष्ण नाम रूपी माला को निरंतर निरंतर धारण करना है और उसमें तीन कटोरी तीन पदक है तरण सुनिचेन एक पदक करोड़ सहिष्णु ये दूसरा पद और अमान नाम मान देना ये तीसरा पद तो जैसे मंगल सूत्र में तीन पदक होते हैं और नील लोहित सूत्रेणों मन जीवन हेतुना कंठे बदनाम सुहगे सजीव शरद शतम इत्यादि मंत्र के द्वारा जैसे पति वर वधु को मंगल सूत्र धारण कराता है कि नील लोहित सूत्रेणो नीले और लाल जो रेशमी डोरा है जो कि मम जीवन हेतु तो ना मेरी आयुष्य को बढ़ाने वाला है कंठे बदनामी सुबगे हे सुभगे, तेरे कंठ में इस मंगल सूत्र को मैं धारण करा रहा हूं सजीव शरद शतम जो ये धारण करा रहा है वह शरद शतम 100 वर्ष तक जीवित रहे चिरजीवी हो करके विराजमान हो तो जैसे मंगल सूत्र धारण एक पतिवृता करती है ऐसे ही श्री कृष्ण नाम की माला को साधक का ये कर्तव्य है कि वह तीन पदकों के साथ में धारण कर तो नाम जपने की रीति ये है कि उसमें दीनता होनी चाहिए उसमें सहिष्णुता होनी चाहिए और सब को सम्मान देने की प्रवृत्ति भी उसमें होनी चाहिए ये तीनों वस्तु हैं तो वस्तु विशेष रूप से फलदाई होकर के विराजमान होगी चरसातरूपण कर रहे हैं कि ये रूपे लोले नाम प्रेम उपजाय लक्षण सुन स्वरूप राम राय महाप्रभु इस श्लोक का गायन करते हुए श्री राय राम से कह रहे हैं कि ये रूपे लयल नाम नाम लेने की रहनी यह इस तरह की है यदि इन तीनों चीजों के साथ में यदि नाम लिया जाएगा तो प्रेम उत्पन्न होगा तीन चीज साथ साथ हैं तो प्रेम उत्पन्न होगा तो जैसे डॉक्टर एक दवाई देता है और दवाई के साथ में लाल पीली दो चार गोली और देता है पथ्य भी बताता है कुपथ्य भी बताता है तो जैसे तीन चीज जरूरत है एक तो मुख्य दवाई दी मुख्य दवाई के साथ में कुछ विटामिन की गोली दी और उसके साथ में पथ्य बताया और कुपथ्य भी बताया कि कुपथ्य का सेवन मत करना पत्थ्य का सेवन करना ऐसे ये तीन पदक है इनमें एक है मुख्य औषधि दूसरी औषधि है ऐसा मत करना और दूसरा तीसरा है ये वस्तुएं लाभदायक हो करके विराजमान है पथ्य हो करके विराजमान ऐसे ही दीनता मुख्य वस्तु है दीनता को धारण करके शरणागति तो मुख्य वस्तु है मुख्य वस्तु है और शरणागति के साथ में दीनता भी होनी चाहिए त्राद सुनिश्चित और सहिष्णुता इनको धारण करते हुए विराजमान ऊर्द बाहु करी कहे शून्य सर्वलोक नाम सूत्र गांठी करे कंठे श्लोक कि मैं ऊंची भुजा करके ये इस बात को कह रहा हूं सभी लोग सुनो कि नाम रूपी सूत्र में मंगल सूत्र में गांठ करी कंठे श्लोक जैसे मंगल सूत्र में पेरो करके तीन पदक पहने जाते हैं इसी प्रकार नाम सूत्र के साथ में दीनता सहिष्णुता और अमानी होते हुए भी दूसरे को सम्मान देना स्वयं स्वयं संपूर्ण गुणों से युक्त होकर के रहना और दूसरे को सम्मान प्रदान करना ये धारण करते हुए साधक को विराजमान होना चाहिए अपराध छोड़ करके श्री नाम इनको ग्रहण करे ये बहुत आवश्यक वस्तु होकर के विराजमान वैष्णव हिते बड़ मन छिली साथ उ तुरा द्लोके पड़ गल बाथ मैं भी वैष्णव बनूंगा मैं भी वैष्णव बनूंगा ये बड़ी मन में साध थी कि हम भी भजन करेंगे हम भी भजन करेंगे परंतु तरणार्थप श्लोक ऐसा आया कि यहां पर आते ही बाधा पड़ गई सो वैष्णव भाईते बड़ मन छिल साध हम भी वैष्णव बनेंगे हम भी वैष्णव बनेंगे ये तो बड़ी साध में परंतु तो बड़ी साध थी त्रण तप श्लोक के पड़ बात है त्राण श्लोक यहां पर आते ही सारी जो वैष्णवता है वो उसकी हवा निकल गई क्योंकि ये तीनों वस्तुएं सहज में प्राप्त नहीं होती हैं क्योंकि त्रणादप सुनिश्चिनों दिन से भी सुनिश्च होकर के साधक रहे क्योंकि वैष्णव निंदा वह हाथी है जो कि भजन को नष्ट कर देता इस त्राध सुनिश्चे नीमता धारण करके विराजमान भक्ति लता जब आई तो भक्तलता को जब श्री गुरुदेव ने कान से मैं बोया तो माधुर्य कादंबनी में रूपण कर रहे हैं श्री विष्णु चक्रवर्ती पाठ के हृदय रूपी क्यारी में कृष्ण नाम रूपी बीज को बोया गया और कृष्ण नाम रूपी बीज को जब बोया गया तो संख्या मुझे ये करनी है संख्या का नियम लिया साधन भक्ति रूपी खाद और बीज हमने बोया संख्या को भी ग्रहण किया और संख्या को ग्रहण करके निरंतर निरंतर भजन कर रहे हैं भजन करते हुए उस क्यारी में तीन चीज उत्पन्न हो सकती है जो बीज बोया उस बीज के साथ में तीन चीजें उत्पन्न हो सकती हैं पहली चीज है खरपतवार जो अनडिजायरेबल स्पॉन्टेनियस जो प्रोडक्ट है वे भी उसमें आ सकते हैं खरपतवार घास फूस भी आ जाएगा तो पहला काम तो यह है जो बीज बोया है उस पेड़ को तो बचाए रखा जाए और उसमें जो कहीं बाय चांस जो खरपत बार आ गई है खरपत बार क्या है वो है कहीं भोग मोक्ष की इच्छा ये खरपत बार के भजन कर रहे हैं इसके साथ में कुछ पैसा भी मिल जाए कुछ यश भी मिल जाए इतना भजन किया है तो कुछ यश भी मिल जाए कुछ पैसा भी मिल जाए भोग भी मिल जाए और तो कुछ यश भी मिल जाए संसार मुक्त हो जाए ये ये खरपत बात जबकि वो बीज जो बोया गया था वो बीज बोया गया था प्रेम रूपी फल को प्राप्त करने के लिए सेवा रूपी फल को प्राप्त करने के लिए पंत सेवा के साथ साथ मेवा मिल जाए सेवा के साथ साथ संसार बंधन की निवृत्ति हो जाए यही है स्पोटेनियस जो प्रोडक्ट साथ साथ जो प्रोडक्ट हो रहे हैं वो अपने आप उगने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट भी कहीं साथ साथ तो एक तो उस खरपतवार को मिटाना है दूसरा चलो खरपतवार मिटा दी बहुत सावधान होकर के करे नाई मैं जो कृष्ण नाम ले रहा हूं भजन कर रहा हूं वो भजन भगवत सेवा के लिए ये विचार कहीं मन में रखा और नहीं आ, मेरे नाम ग्रहण करने का मुख्य फल कृष्ण सेवा ही मुझे प्राप्त हो यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है चलो संभाला संभालने के बाद में अब दूसरी बात है पेड़ थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बड़ा होने पर फिर कहीं हाथी आ गया तो वो सारे पेड़ को कुचल देगा उस पाले पोषे पौधे को भी जो अब जम गया है लग गया है पौधा उस पौधे को भी वो कुचल देगा इससे दूसरी जो वस्तु है वो है हाथी वो हाथी क्या है कि वैष्णव अपराध रूपी हाथी सेवापराध नाम अपराध वे हैं हाथी खरपत बार हो गई भोग मोक्ष की इच्छा हाथी हो गया वैष्णव अपराध माने सब अंत में तो नाम अपराधी होंगे तो वैष्णव अपराध शास्त्र अपराध और नाम अपराध अंत में सब चीज नाम अपराधी बन जाएगी वैष्णव अपराध भी नाम अपराध बन जाएगा शास्त्र की जो अवज्ञा की गई वो भी नाम अपराधी बन जाएगी और जो कहीं देवरा देवापराध से जितने भी, भी सेवा सेवापराध जितने भी किए गए वे सेवापराध भी नाम अपराध में परिणत हो जाएंगे तो उस हाथी से भी बचाना है विशेष रूप से नाम अपराध से बचाना है और अभी अभी जैसे अपन ने विचार किया कि दो जो नाम अपराध है उनसे विशेष रूप से बचना है एक तो गुरु के अवज्ञानी हो और एक नाम के बल पर कहीं पाप का संग्रह नहीं इन दो नाम अपराधों को बचाना है नाम में जो अः ईश्वर नाम जो है उन, उन, उन अर्थवाद कल्पना शिव विष्णु का कहीं अपराध इत्यादि जो अपराध है वैष्णव शता इन अपराधों को कहीं बचाते हुए कहीं निकलना तो मध्यम अपराध और जो मृदु अपराध है उन मृदु अपराध से बचकर के मुख्य रूप से दो अपराध वे हाथी होकर के विराजमान है उन नामापराधों से विशेष रूप से बचना है चलो नामापराध से भी यथासाध्य बचने का प्रयास किया और किसी तरह से हाथी से भी उस पेड़ को बचाया फसल को बचाया जो कौर हो रही है उसको कहीं ना कहीं बचाया इसके बाद में एक तीसरी चीज और आ सकती है वो है कहीं अमर बिल उससे भी उस पेड़ को बचाना है अमरबेल यदि आ जाएगी तो अमरबेल आने पर उसका जितना भी फल है वो उसको ली जाएगी उसको वो खा जाएगी तो अमरबेल को भी बचाना है वो अमरबेल क्या है वो अमरबेल है भोग मोक्ष की अभिलाषा भक्ति मुक्ति यावत पिशाची हृदय पावत भक्त सस्यात्र भोग की जो अभिलाषा है वो अभिलाषा ही कहीं अमरवेल है तो भजन करते करते यदि भोग मोक्ष की अभिलाषा आ गई तो वो कहीं नुकस नुकसान हो जाएगा उससे भी कहीं ना कहीं बचना है तो लाल पूजा प्रतिष्ठा रूपी खरपत को बचाना है अपराध रूपी हाथी को बचाना है और भोग मोक्ष रूपी अमरबेल से भी अपने भजन को बचाना है फिर दोबारा कहने श्री गुरुदेव ने कृपा करके जो बीज रूपी कृष्ण नाम रूपी बीज बोया और हमने नियम रक्षा साधन करते हुए उसको जो सींचा उसमें जो खाद पानी दिया और खाद पानी देकर के वो बना कहीं उसमें अंकुर निकलने लगा अंकुर निकलने पर भी यदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा खरपत बाग जो आएगी भजन के साथ साथ इस खरपत बाग को भी बचाना है खरपत बाग बचाने के बाद में अपराध रूपी हाथी जो नील गाय है उससे भी खेती को बचाना है और नील गाय से बचा करके भोग मोक्ष की अभिलाषा रूपी यदि अमरबेल आ गई है उसमें तो उससे भी उस भक्ति को बचाना तीन चीज यदि बच जाएंगी तब जाकर के वो नाम रूपी वृक्ष नाम रूपी जो बीज है वह प्रेम रूपी फल को प्रदान करेगा तो कह रहे हैं कि यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपारे व छिंडे तार सुखी जाए पाता यदि वैष्णव अपराध रूपी नामापराध रूपी हाथी आ गया तो या तो उस पेड़ को उखाड़ देगा या उखाड़ तोड़ देगा तोड़ दिया तब भी उसकी पत्ती सूख जाएंगी क्योंकि यदि वो पूरा जुड़ा हुआ नहीं है और अंग भंग हो गया है तो जो रस वो वृक्ष खींच रहा है वह डाली तक नहीं पहुंचेगा जहां से डाली टूट गई है वहां से फिर आगे फल नहीं होगा इसलिए साधक का एक कर्तव्य है कि वो भक्ति लता का निरंतर निरंतर दैन्य पूर्वक सेचन करे श्री भरत भागवतामृत में कह रहे हैं कि ये ना साधारण शक्ता धम बुद्धि सदात्म सर्वोत्कर्षांति सद बुध स्त दैन्य मिश्यते दैनिक की परिभाषा दी गई कि अपने आप को अत्यंत अत्यंत साधारण अशक्त समझ करके विचार करें मुझमें कोई सामर्थ्य नहीं है मैं जो कुछ भी भजन कर रहा हूं वो भजन ठाकुर की कृपा के कारण ही हो रहा है तो मन में ये भाव यद्य व्यक्ति है सारे गुणों से युक्त उसमें सारे गुण विराजमान हैं परंतु सारे गुणों से विराजमान होते हुए भी अपने आप को परम दीन करके मान और दूसरे में गुण नहीं हैं तब भी ये विचार करें कि इसमें अनंत गुण हो सकते हैं क्योंकि जन तो बहुत से हैं परंतु साधारण कोई नहीं है रविन्द्रनाथ टैगोर उनकी एक पंक्ति है कि मैंने जन तो बहुत देखे परंतु साधारण कोई नहीं देखा हम कहते हैं जन साधारण तथ्यता साधारण कोई नहीं है सब में कोई न कोई असाधारण गुण अवश्य विद्यमान है इसलिए योजक जो है वो परम परम दुर्लभ है जितने भी अक्षर हैं वे सब के सब मंत्र रूप होकर के आप विराजमान है एक छोटी छोटी घास वो भी कहीं ना कहीं औषधि होकर के विराजमान है और प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ योग्यता विराजमान है परंतु उनका सदुपयोग कर लेने वाला वह वा दुर्लभ है मंत्रम अनक्षरम नास्ति नास्त मूलम अनौषधम और अयोग्यो पुरुषो नास्ति योज का सत्र दुर्धवा नीति कहती है अमंत्रम अक्षरम नास्ति सारे अक्षर कोई न कोई मंत्र हैं यम राम लम गम बम सब कोई न कोई अक्षर हैं कोई न कोई मंत्र हैं अमंत्रम अक्षरम नास्ति कोई भी अक्षर मंत्र न हो ऐसा नहीं है सभी अक्षर कोई न कोई मंत्र हैं मंत्र अक्षरम नास्ते नास्त मूलम अनौषधम एक छोटी छोटी जड़ छोटी छोटी पत्ती भी किसी न किसी रोग की औषधि है और अयोग्य पुरुष नास्ते दुनिया में कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है परंतु किसी की योग्यता को पहचान लेना और उसका दोहन कर लेना ये बहुत बढ़कर कठिन बात है तो किसी भी वस्तु की योग्यता को पहचान लेना उसकी शक्ति को पहचान लेना और पहचान करके उसका उपयोग कर लेना यह योजक होना बड़ी वस्तु दुर्लभ वस्तु है इसीलिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि तरण रप सुनिचे नो तरु तो रपना ना मान देना यह अमान ना मान देन का तात्पर्य है कि स्वयं संपूर्ण योग्य होते हुए भी मान देना किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की योग्यता को पहचानना और उसका दोहन कर लेना यह बहुत बड़ी बात बस इसलिए स्वयं अभिमान रहित हो जरा सी कोई एक अक्षर पढ़ लेता है तो अपने आप को पंडित समझने लगता है दो पैसा आ जाए तो अपने अभिमान में डूब जाता है ऐसा अभिमान का त्याग करें का त्याग करके उसका सदुपयोग करते हुए विराजमान तो साधक का यह है कि वो दैन्य धारण करके विराजमान रहे भक्ति में दीनता सहज रूप में आ जाती है भक्ति में कभी भी आत्मारामता पूर्ण कामता नहीं आती है ज्ञान का एक स्वभाव है कि वहां पर यह सिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में अनुभूत अभावे भी ब्रह्मास्मित विभावे अनुभूति तुमको नहीं है फिर भी अनुभव करो कि हम ब्रह्मास्म ये ज्ञानी को सिखाया जाता है उसको पिलाया जाता है कि तुम अपने आप को ब्रह्म करके मानो परंतु भक्तों को ये सहेज स्वभाव है कि वे जो जो जितने बड़े हैं वे उतने ही अपने आप को दीन ही मानते हैं कि मेरे पास में कोई भी क्षमता नहीं तो तृणादप सुनिश्चित अब घास जो है तो उसकी एक विशेषता है कि घास के ऊपर पैर रखा जाएगा तब भी घास दोबारा खड़ी होने का प्रयास करेगी एक बार नीचे दब जाएगी फिर से खड़ी होने का प्रयास करेगी परंतु तो त्रणादप सुनिश्चित का तात्पर्य है कि वैष्णव को ऐसी दीनता रखनी चाहिए कि योग्य होने पर भी वह सदा कभी अभिमान नहीं आने दे और यह विचार नहीं करे कि इसने मेरा अपमान किया इसने मुझे कुचला यह उसके मन में विचार नहीं आए ये मन में विचार हाँ हाँ अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम और अयोग्यो पुरुषों नास्ते योज का सत्य दुर्लभ नीति का श्लोक है तो दीनता धारण करके विराजमान हो यह मान मानदेन में इसका प्रयोग है कि स्वयं योग्य होने पर भी स्वयं तो दीनता धारण करे और दूसरे की दीन योग्यता को कहीं पहचाने और उसे आदर प्रदान करे वैष्णव का सहज स्वभाव तो ये तीन पदक जो है उनको धारण करके इस मंगल सूत्र को श्री नाम में ये तीन वस्तुओं को गांठ करके कंठ में निरंतर निरंतर धारण करें ये भजन करने की सहज ये रीति हो करके विराजमान तो साधक दैन्य धारण करके विराजमान हो वैष्णव निंदा इत्यादि से कहीं वो बच करके विराजमान हो और सुनिश्चित होरोप की बात हो गई अब तरों रुपये सहिष्णना घास जो है वो तो दबाने पर भी फिर से उठ जाती है परंतु तो साधक को दीनता धारण करना चाहिए और ये दीनता धारण करने पर दैन्य रूपी सिंहासन के ऊपर भक्त महारानी विराजमान होती है सभी देवियों का अपना अपना सिंहासन बताया गया किसी देवी का वाहन गरुण है किसी देवी का वाहन गधा है किसी देवी का वाहन उल्लू है किसी देवी का वाहन सिंह है ऐसे भक्त महारानी का जो वाहन है वो भक्त महारानी का वाहन और सिंहासन बताया गया दीनता जहां जितनी दीनता होगी वहां भक्त महारानी उतनी ही ज्यादा विराजमान भक्त पटल में भक्त देवी का सिंहासन दीनता बताया गया अब अतरों वो सहिष्णुना वृक्ष की तरह से सहिष्णु रहे वृक्ष की तरह से सहिष्णु रहने का तात्पर्य है इसका दृष्टांत है वो विचार धारण करे जैसे कि किसी तृतिक्षु ब्राह्मण ने श्रीमद भागवत में धारण किया था एक आदश में सब लोग जानते हैं भिक्षुगीत के उस प्रसंग को एक भिक्षु था परंतु बड़ा लोभी ही और क्रोधी किसी को भी अपने पास में नहीं बैठने दे और जरा सा भी नुकसान हो जाए तो जरा सा भी नुकसान होने पर क्रोध करे बड़ा क्रोधी था और बड़ा लोभी था इसने धन को सदा अपने पास में ही रखा धन को कुछ अपने पुत्र पुत्र को भी प्रदान करना चाहिए कुछ परोपकार के लिए भी लगाना चाहिए कुछ अपने ऊपर भी लगाना चाहिए कुछ यश के लिए भी कहीं धन का प्रयोग करना चाहिए परंतु इसने केवल अपने लिए ही धन को संग्रहित करके रखा और उस धन का उपयोग नहीं किया ऐसी स्थिति में पंचभागी माने कुछ समाज ने इनके ऊपर दंड लगा दिया बेटा बेटी कुछ इनसे नाराज हो गए कुछ चोर चोरा करके ले गया कुछ राजा ने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया दंड लगा दिया इनका जितना भी कहीं व्यापार में लगाया तो काल के प्रभाव से भी इनका धन नष्ट हो गया पर ब्राह्मण कहीं ना कहीं कोई पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे जिसके कारण ब्राह्मण के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने कहा हाय मैंने इस धन को संग्रहित करने में न अपने लिए इसका उपयोग किया न किसी दूसरे के लिए न भगवत सेवा के लिए इसका उपयोग किया अब मेरा धर्म धन नष्ट हो गया है ब्राह्मण ने सन्यास ग्रहण कर लिया दंड धारण करके विराजमान हो गया दुष्ट लोग ब्राह्मण के साथ में दुष्टता करने लगे कोई इसका दंड खींच करके ले जाए कभी भोजन करने के लिए बैठे इसके भोजन के पात्र में कोई थूक जाए कोई कोई तो इतने दुष्ट के कहीं मूत्र कर दे ब्राह्मण इतना ज्यादा दुखी हो गया कोई दुर्भात इनके ऊपर छोड़े ब्राह्मण इतना दुखी हो गया और उस समय ब्राह्मण ने जब सन्यास ग्रहण किया तो सन्यास ग्रहण करते समय उसने एक श्लोक बोला श्री चैतन्य महाप्रभु भी सन्यास ग्रहण करते हुए उसी श्लोक को बोलते बोलतेम स आस्था परात्मनिष्ठाम उपासमरी महर्षि भी अहम तरश्यामी दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्र कि ये उस ब्राह्मण ने परात्म निष्ठाम ये जो सन्यास आश्रम है निष्ठा इस परात्मन निष्ठा को उसने आस्थाय उस परात्मन निष्ठा को उसने लिंग सन्यास ग्रहण किया सन्यास दो प्रकार के हैं एक सन्यास है विद्वत्त सन्यास और एक है लिंग सन्यास मुख्य है विद्वत्त सन्यास विध्व संस का तात्पर्य तो है संसार में रहते हुए भी संसार में आसक्ति न रखना जीवन यात्रा के लिए जितना आवश्यक है उतना संसार का उपयोगता मानना परंतु तो तो उसमें आसक्ति न रखना जीवन यात्रा के लिए जितना आवश्यक है उतना तो संसार अपना न पड़ेगा उसको तो ग्रहण करना पड़ेगा वस्त्र भोजन निवास इनकी आवश्यकता तो पड़ेगी पड़ेगी उनको तो अप, अपना नहीं पड़ेगा तो विध्वत संन्यास तो हरों को रखना चाहिए गृहस्थी में है तभी उसे विद्वत संन्यास रखना चाहिए कि भाई यह संसार ये घर मुझे भगवत भजन करने की एक सुविधा के रूप में प्रदान किया गया है परंतु यह मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं इसका नाम है विद्वत संन्यास विद्वान का संसार में अनासक्त रहना यह विद्वत संन्यास है और दूसरा है लिंग संन्यास लिंग संन्यास का तात्पर्य है कि जहां सन्यासी के बेश को भी धारण कर लिया जाए इनमें यदि ब्राह्मण शरीर है तो ब्राह्मण शरीर तो त्रिगंड भी धारण करेगा ब्राह्मण शरीर नहीं है तो वैराग्य धारण करने के लिए वैराग्य का स्मरण करने के लिए जो रक्त वेश है वो सब सब धारण करेंगे भगवा कपड़ा कोई भी पहन सकता है परंतु विशेष रूप से जो त्रिगंड है धारण करने के लिए कहीं कही कहा कि वही ब्राह्मण विप्र जो है वह जब संस ग्रहण करता है तो देवता उसके संन्यास ग्रहण करने में बाधा डालने के लिए देवतागण पुत्र पत्नी बन करके आते हैं और पुत्र पत्नी बन करके उसके संन्यास में बाधा डालने के लिए प्रस्तुत होते हैं रुदन करने लगते हैं पिताजी चले जाओगे तो फिर हमारा पालन कौन करेगा दुख दुख बाल रखोग लग जाए पत्नी कहने हाय मैं, मेरा पालन कौन करेगा तो ये बाधा देवता डालते हैं पत्नी पुत्र इत्यादि का रूप धारण करके परंतु तो जो विवेकी जन हैं, वे फिर लिंग संन्यास करने में फिर नहीं है वो छोड़ करके आए हैं तो वो कर, वे संन्यास ग्रहण कर लेके सन्यास ग्रहण करने की भी दो रीति हैं, एक है कहीं परमहन सन्यास और दूसरा है कहीं शौत सन्यास श्रौत सन्यास में वेद की रीति के अनुसार जो बेश है उसको धारण किया जाएगा और जो परमहन सन्यास है उस परमह सन्यास में केवल बेश जो कौपिन मात्र जो है वो कौपिन मात्र श्री गुरुदेव के द्वारा दी गई उसको साधक धारण करेगा और वो नाम दीक्षा ग्रहण करते हुए विराजमान होगा प्रायः श्री कृष्ण चैतन्य गौड़िया में भेख प्रदान किया जाता है मुख्य रूप से और जो संन्यास है वो सन्यास में कहीं जो शास्त्रीय विधि है वो शास्त्रीय विधि के द्वारा कर्म कांड से अब मैं परे हो गया अब कर्म कांड में नहीं हूं कर्मकांड से परे हूं ये विचार करते हुए कहीं त्रिगंड ग्रहण करते हुए भी दंड ग्रहण करते हुए भी सन्यास वहां पर शास्त्र की विधि सो विधि है एक विधि जो है वो शास्त्र के अनुसार वैदिक मंत्रों के द्वारा विर्जा हवन करके कर्म से निवृत्त होकर के अपने संपूर्ण जो तीनों ऋण उनसे मुक्त होकर के ये घोषणा करना एक संन्यासी के हे जगत के सारे जीवो मैं तुमको अपने ऋण से मुक्त कर रहा हूं मेरा कोई ऋण नहीं है इस तरह की घोषणा करना ये लिंग संन्यास है और वो संन्यास ग्रहण करते समय ये घोषणा करता है कि हे त्रिलोकी के सभी भूतों मैं तुमको अपने ऋण से मुक्त कर रहा हूं ये विरजा हवन के बाद में ये घोषणा करना और दंड ग्रहण करना ये शौत संन्यास की एक रीति है और उसमें योग पत्र भी धारण किया जाएगा और उसमें त्रिदंड भी धारण किया जाएगा दूसरी जो विधि है वो है कि श्री महाप्रभु के नाम को ग्रहण करते हुए अब हम जो द्विकक्ष है उसको धारण करेंगे द्विकक्ष का तात्पर्य है कि एक कमर की कोधनी एक कपड़े से और दूसरे कपड़े से वक्षस्थल के जो स्तन के चूचक हैं, उनके आकार का जो वस्त्र है उसको लेकर के और फिर हाथ में जो मुट्ठी, उस मुट्ठी के सोल है लपेटा लगकर लगा करके उतनी लंबी जो लगोटी है उस लगोटी को कहीं धारण करना वो द्विकक्ष कहलाता है गृहस्थी द्विकक्ष धारण नहीं करते हैं गृहस्थी एक कच्छ जो रुमाली पहनते हैं उस रुमाली में ही पूछ जोड़ी हुई होती है तो वो गृहस्थी का है दुकक्ष जो है वो दुक्छे में दो कच्चे धारण किए जाते हैं एक कमर में की तरह से और उसकी बाई तरफ गांठ होगी और एक लगोटी लगाई जाएगी तो ये उसमें जो कौपीन है उस कौपीन का संस्कार करके वो कौपिन कहीं श्री गुरुदेव प्रदान करेंगे और मंत्र प्रदान करेंगे तो ये परम संन्यास है तो आस्था है परात्मनिष्ठान वो जो सन्यासी वो जो जोक्षु ब्राह्मण है वो त्रित्सु ब्राह्मण कह रहा है कि मैंने परात्मनिष्ठा धारण की मैंने सन्यास वेश धारण किया है और लिंग सन्यास धारण किया है विद्वत सन्यास उसके हृदय में पहले उत्पन्न हुआ और विद्व सन्यास को ही लिंग सन्यास के रूप में लिंग मैंने चिन्ह संन्यासी के जो चिन्ह हैं जैसे रक्त वस्त्र जैसे दंड जैसे कि योगपट जैसे कि कौपीन इन चिन्हों को वह धारण करते हुए विराजमान हो रहा है तो है परात्मनिष्ठा परात्मन निष्ठा को धारण करके उपास पूर्व तमिल महर्षि भी पूर्व ऋषियों ने जो धारण किया उसको मैं धारण कर रहा हूं परंतु तो इस वेश धारण करने से कुछ होने वाला है कुछ नहीं ठन ठनपाल गोपाल श्याम दुरंत पारं तमह यह दुरंत पार जो संसार है यह संसार पार किया जाएगा कैसे? मुकुंदांग गोविंद की सेवा से ही मैं इस संसार को पार करूंगा सेवा के बिना मैं इस संसार को पार नहीं करूंगा तो चाहे वेश धारण कर लो चाहे वेश नहीं करो यह मुकुंद सेवा कर रहा है तो संसार पार होगा और मुकुंद सेवा नहीं की है तो संसार पार नहीं होगा परंतु तो फिर भी वेश धारण करने के बाद में साधक को सदा यह ध्यान रहता है कि अरे मैंने सब कुछ छोड़ा है का छोड़ा है इसलिए उसकी एकाग्रता बनी रहती है इसलिए भेष धारण करने की भी अपनी महिमा लुरु पर की गई और महिमा निरंतर निरंतर विराजमान है तो त्राण सुनिश्चय हो तीन कैसे भी ज्यादा सुनिश्चो करके विराजमान हो और सहिष्णु ना वृक्ष से भी सहिष्णु होकर के विराजमान अब उस ब्राह्मण के साथ में दुष्ट लोग दुष्टता करने लगे कोई उसके ऊपर थूके कोई उसके दंड को खींच करके ले जाए कोई उसके वस्त्र को खींच करके ले जाए फिर कह ले, ले वो आए तो वो कहता है मेरे पास नहीं उसके पास में है वो उसके पास में जाए तो वो तीसरे को दे दे ऐसे उसे बहुत परेशान करने लगे तब ब्राह्मण ने एक गीत पढ़ा वो ये कि नायम जनों में सुख दुख के हे हेतु न देवतात्मा गुण कर्म काल मन परम कारण मा मनंती संसार चक्रम परवती नायम जनों में सुख दुख के हे हेतु हो जीव जीव को दुख नहीं दे रहा है जन्म ने एक व्यक्ति दूसरे जन्म व्यक्ति को क्या दुख देगा सभी जीव तटस्था शक्ति के अंश हैं और सभी जीवों के शरीर बने हुए हैं पंच महाभूत से तो जीव जीव को दुख कैसे देगा ये तो बात बैसी हुई कि कभी अपने दांत से अपनी जीव कट जाए तो दांत को तोड़े के जीव को मरोड़े तो जीव जीव को दुख नहीं दे सकता न देवतात्मा देवता भी दुख नहीं दे सकता है जैसे किसी ने हाथ में लठ लेकर के किसी का सिर फोड़ा तो हाथ का देवता है इंद्र और सिर का देवता है प्रजापति तो यह भी तो कहा जा सकता है कि इंद्र ने प्रजापति को होठों का, <laughs> मैंने थोड़ी ठोका मैं तो आत्मा हूं तो ब्रह्मा अपने आप को समझा रहा है जब दुख पा रहा है कि नायम जनों में सुख दुख हेतु कि व्यक्ति व्यक्ति को दुख नहीं दे रहा है व्यक्ति व्यक्ति को दुख देता तो ये व्यक्ति भी तटस्था शक्ति का अंश है मैं भी तटस्था शक्ति का अंश हूँ तटस्था तटस्था शक्ति, शक्ति को दुख कैसे देगी और यह भी पंच महाभूत से बना हुआ है मैं भी पंच महाभूत से बना हुआ हूं हम दोनों ही तटस्था शक्ति के अंश होकर के बिराजमान तो जीव से दांत दांत ने जीव को काटा तो दांत को तोड़ा जाए कि जीव को मरोड़ा जाए इसलिए मैं देह नहीं हूं मैं आत्मा हूं इसलिए देह आत्मा को कष्ट नहीं दे सकती है मैं अपने आप को आत्मा करके में मानू न देवता आत्मा बोले भाई आत्मा दुख पा रही होगी बोले आत्मा भी दुख नहीं पा सकती है जैसे अग्नि का ताप अग्नि को नहीं जलाता है इसी प्रकार यदि सुख दुख आत्मा का अंश होता तो उसको कष्ट नहीं होना चाहिए था इसलिए यदि आत्मा दुख दे रही है तो ये माना नहीं जा सकता है क्योंकि आत्मा तो सुख और दुख दोनों से परे होकर विराजमान में है न आत्मा गुण बिल तो गुण भी किसी दो, दो व्यक्ति को एक गुण दूसरे व्यक्ति को कभी दबाते हैं दूसरा गुण भी दूसरे व्यक्ति को दूसरे गुण को दबा सकता है कभी सत्य गुण बढ़ेगा कभी रजोगुण बढ़ेगा कभी तमो बढ़ेगा और तीनों ही कहीं ना कहीं गुणों से बने हुए हैं गुण भी दुख देने वाला नहीं है न देवता गुण कर्म बल्कि कर्म तो अपने आप में जड़ है मैं कर्म थोड़ी हूं मैं तो आत्मा हूं, आत्मा हूं। तो ब्राह्मण सोचता है सन्यासी सोच रहा है कि मैं आत्मा हूं मैं कर्म नहीं हूं कर्म तब तक, तक काम नहीं कर सकता है जब तक कि कोई चेतन उसमें नहीं हो और मैं चेतन सचित आनंद हूं इसलिए अकेला कर्म मुझे कष्ट नहीं दे सकता है कर्म अपने आप में जड़ है जब तक कोई चेतन वस्तु उसको नहीं मिलेगी तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है कोई भी जड़ वस्तु काम नहीं कर सकती है तलवार पड़ी हुई है बंदूक पड़ी हुई है बंदूक अपने आप नहीं चल सकती है जब तक कि कोई व्यक्ति चलाने वाला चेतन व्यक्ति उसको चलाने वाला नहीं हो अपने आप नहीं चलेगी उसमें टाइमिंग भी जो भरा गया है वो भी किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं भरा गया है उसको ऑटोमेटिक भी बनाया गया है अपने समय पर तो उसमें जो टाइमर भरा गया है वो टाइमर भी किसी चेतन के द्वारा भरा गया होगा तो न देवतात्मा देवताल बोले काल तो भगवान का स्वरूप है और काल अपने आप चल रहा है सबको नियंत्रित करते हुए काल चल रहा है और काल भगवान का स्वरूप है इसलिए मैंने काल का क्या व्यवहार किया इसलिए काल भी मुझे कष्ट देने नहीं देने वाला है मुख्य कारण क्या है मन परम कारण मामन मन ही कारण है इसलिए वृक्ष बन करके जैसे वृक्ष सहिष्णु होकर के विराजमान इसी प्रकार वह ब्राह्मण भी सहिष्णु बन करके जब विराजमान हुआ वृक्ष के समान कष्ट को सहन कर रहा है और ये विचार कर रहा है आत्मा अलग वस्तु है देह अलग वस्तु है मैं देह नहीं हूं मैं आत्मा हूं स्वरूप मेरा अपना नित्य कृष्ण दास है इस बात को जब वो ब्राह्मण स्वीकार करके विराजमान हुआ तो उसको कष्ट की प्राप्ति नहीं हुई परंतु इस ज्ञान से को उसको सब कुछ मिल गया हो सो बात भी नहीं इस विवेक से उसको मिल गया हो सो भी बात नहीं है वो कहता है कि मैं जो पार करूंगा संसार को वो कैसे पार करूंगा मुकुंदांग निषेब यही वो श्री गोविंद के चरणों की सेवा से विवेक भजन में सहायक होकर के विराजमान है ज्ञान भजन में सहायक होकर के विराजमान है परंतु ज्ञान के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो त्राणी सुनी चेनो घास की पत्ती भी दमने पर भी उठ जाती है उसे भी दीनता धारण करे विचार धारण करे कि सब में कोई न कोई गुण होकर के विराजमान है मैं ही सबसे ज्यादा दीन होकर के विराजमान हूं अपने आप में दीनता धारण करे करोरअ सहिष्णु ना वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु हो महाभारत में अनुरूपण किया गया कि वृक्ष भी कहीं न कहीं रिएक्शन करते हैं वृक्ष में भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध सभी गुणों को ग्रहण करने की सामर्थ्य विद्यमान है वृक्ष को हम विचल नहीं सकते हैं परंतु वृक्ष में कहीं ना कहीं सामर्थ्य विराजमान है इसलिए वृक्ष से भी सहिष्णु होकर के और अमान न स्वयं सारे गुणों से युक्त होकर के भी जिसमें गुण नहीं हैं उसको सम्मान देते हुए विराजमान हो ऐसा होते हुए कीर्तनीय सदाहि सदाहरी ही कीर्तनीय होकर के विराजमान माने जगत जल होने के कारण उपास्य नहीं है जीव अणु होने के कारण उपास्य नहीं है कीर्तनीय सदा हरी।, श्री हरी ही सदा सदा कीर्तन करने योग्य स्तुति करने योग्य आराध्य होकर के भगवान ही विराजमान है भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा आराध्य नहीं अब ये जब धारण किया तो ये तीन जो श्लोक है वो तीन श्लोक श्रीमंद महाप्रभु उस समय गायन करते रहे नाम की मेहमा राधा रानी नाम की महिमा पहले में नाम के आठ गुणों का निरूपण किया गया दूसरे में यह कहा नाम में आपने सारी शक्ति उसकी महिमा का गायन किया गया और तीसरे में नाम कैसे ग्रहण किया जाए इसके साधन पद्धति को निरूपण किया गया तो आठ श्लोकों में तीन श्लोक तो केवल नाम की महिमा से संबंधित होकर के विराजमान अब आगे जीव का अपना स्वरूप क्या है इस स्वरूप का शिमन महाप्रभु आगे गायन करेंगे बोलो वृंदावन दरि लाल की जय गौर हरि बहु गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राह रमण हरि गोविंद जय जय श्राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरिमो जगत मंगल हरनाम संकीर्तन की जय आज के आनंद की जय जय जय श्राधे वैष्णव नी की जय भगवान श्री गुरुदेव भगवान की जय